राम श्रीमतेम चंद्रा नम श्रीरा शजगता प्रति हम कलिमल राय नमृ्यति वशे जगोम सर्वशे मे भवतु मे य वासुदेवाय देवकी व्यादं विश्व जगत्स्थवर जम धेनु शिसा वंदे भव्य मतर सहलाद नारद पराशर भी पराशरपुंदुक शौनकषार रुक्जुन वशिष्ठ विभीषण कलपतरुभ्य सिंधु्य पति पावेभ्यो वैष्णव सीतानाथ सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता नमस्त नरम से नरोतम देवी सरस्वती व्या कृष्ण गोविंद गोविंद गोपालंदल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल govinda govinda gopalanandala kirela govinda बालाजी गो मंगल चातुर्माश महा महोत्सव की जय श्री वेंकटेश बालाजी महाराज की जय श्री तिरुमला धाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री आनंद गो महातीर्थ श्री पत्मेड़ा की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय, श्री जड़खोर गोधाम की श्री महर्षि पाराशर जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री मैत्री जी महाराज की जय, श्री सूत सौन काद्रीन की सब संतन की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय परम सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा जी महाराज की जय परम पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी की जय परम पूज्य श्री बाराघाट वाले महाराज जी की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्त निकी है जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता हर हर हरी शरण भक्तवांछा कल्प कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री त्रुपति बालाजी वेंकटेश भगवान की महती कृपा करुणा से श्री तिरुमला में श्री श्रीनिवास वेंकटेश भगवान के मंदिर परिसर में स्थित इस दिव्य भव्य आस्था मंडप में परम दिव्य संत श्री हथीराम बाबा जी की भावमयी उपस्थिति में एवं अनेक गुप्त प्रकट ऋषि मुनि महात्माओं की सिद्धों की सन्निधि में परम गो उपासक परम भागवत गो स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की अध्यक्षता में पूज्य श्री बाराघाट वाली महाराज जी की समिधि में जन जन में गो की प्रतिष्ठा हो गो सेवा गो उपासना का भाव पुष्ट हो बढ़े गोवध के कलंक से भारत की धरती प्रक्षालित हो जाए गोवध का कलंक इस भारत की धरती से प्रक्षालित हो जाए इन्हीं पावन भावों को लेकर के पूज्य श्री पत्मेणा महाराज जी सभी भी संपन्न कर रहे अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और कथा का भाग बहुत अवशिष्ट है तक कथा प्रसंग में आपने सुना कटाचल के महात्म के संबंध में श्री धरती माता और वारा भगवान का दिव्य संवाद कैसे भगवान श्रीनिवास प्रकट हुए कैसे भगवती पद्मावती माता प्रकट हुई और बकुल मालिका जो भगवान श्रीनिवास की माँ हैं, जिनका आज हम लोगों ने दर्शन किया ठीक रसोई घर के सामने ही वे विराजी है अपने पुत्र के लिए बड़े लाल प्यार से उनके ही मार्ग दर्शन में रसोई सिद्ध हो रही है भगवान की रसोई घर पर लगातार उनकी दृष्टि पड़ती रहती है वे बकुल मालिका माता उन्होंने श्रीनिवास से कहा प्रभु आरोग्य ठाकुर जी ने श्री रामावतार का स्मरण किया और पद्मावती के अवतरण का स्मरण किया और श्री बकुल मालिका माता अश्व पर आरूढ़ होकर के पधारी हैं आप लोग सुन चुके हैं कि पद्मावती जी की भी वही स्थिति है उनके उपचार के निमित्त वैद्य बुलाए गए हैं पर वैद्य समाधान नहीं कर सके हैं। बृहस्पति के समान ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को बुलाया गया है और उन्होंने ग्रह गोचर का विचार करके ये बात कही है उत्तम पुरुष कश्चित आगत प्रति संदृष्ट मूर्छिता पुत्री तेन योग्य कोई उत्तम पुरुष इस कन्या के निकट आया है उस अपूर्व उत्तम पुरुष का दर्शन करके ये कन्या मूर्छित हो गई है और हमारी ज्योतिष शास्त्र यह कह रही है ज्योतिष शास्त्र यह कह रहा है कि जिस कन्या के प्रथम दर्शन से आपकी राजकुमारी पद्मावती की यह दशा हुई है उसी दिव्य पुरुष के साथ का पाणी होगा विवाह होगा अगस्तेश्वर महादेव का ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक कराइए महाभिषेक आरंभ हो गया है और इधर श्री वकुल मालिका माता चतुरंगम समारुहियो बिहर काना अगस्ो पुवनम राी सब कन्या सदृशवा रमा साम दृष्ट स्वयं साम वशंगता बकुल मालिका माता ने आकर के पद्मावती की माता से कहा है धरणी देवी से कि अगस्त्यो पवन में आपकी अपूर्व सुंदरी कन्या का दर्शन करके स्वयं भगवान श्रीनिवास कन्या को प्राप्त करने की कामना वाले हो गए हैं मालिका माता ने पद्मावती के निकट प्रवेश किया है धरणी माता के सहित धरणी माता ने कहा पुत्री किन्ते कर श्यामी बस्तुम कि प्रियम शोधे पुत्री में तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करू यह सुनकर के पद्मावती ने कहा है और प्यारा श्लोक नेत्राभिराम योके सता मन प्रियम यदृष्टु काम आह्माद्या यु सर्वगतम महत्व हे माताजी जो बड़े नेत्राभिराम है नेत्राभिराम माने नेत्रों को अत्यंत प्रिय लगने वाले हैं हम लोग दर्शन करते हैं तो क्या करें मजबूरी है आधा मिनट से ज्यादा वहाँ खड़ा होना कठिन है पर भगवान इतने नेत्राभिराम हैं कि लगता है कि घंटों खड़े होकर भगवान का दर्शन करे ये नेत्राभिराम है सत्पुरुषों के मन को अत्यंत प्रिय है और केवल मैं ही उनका दर्शन करना चाहती हूँ उनको प्राप्त करना चाहती हूँ ऐसा नहीं है पद्मावती कह रही है ब्रह्मादि देवता भी उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तेजस्वियों में जो सबसे तेजस्वी हैं, तो देवताओं के भी परम देवता हैं। ऐसे भगवान श्रीनिवास को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ क्योंकि भक्तई सदी प्राप्यम न कदाचन बहुत प्यारा वाक्य पद्मावती माता कह रही हैं कि माताजी जी वे भगवान श्रीनिवास अभक्तों को कदापि भी प्राप्त नहीं हो सकते भक्तों को ही प्राप्त हो सकते हैं अभी माता से समझ नहीं पाई है वेंकटेश त्रुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान जिनकी महिमा कन्या वर्णन कर रही है तत्वता वे क्या हैं पर जब कन्या ने कहा की ब्रह्मादि देवता भी उनको प्राप्त करना चाहते हैं और अभक्त उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं भक्त ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं तो धरणी माता ने अपनी अंक में विराजमान करके पुत्री पद्मावती से पूछा बेटी अभक्तों को वे श्रीनिवास प्राप्त नहीं होते हैं, भक्तों को ही प्राप्त होते हैं यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि भक्त कहते किसको हैं? भक्तों के लक्षण क्या हैं? बहुत प्यारी बात स्वयं पराम्बा भगवती पद्मावती देवी ही यह कह रही हैं कि भक्त का लक्षण क्या है भक्त कहते किसको इतने बढ़िया श्लोक हैं ये भक्तों के लक्षणों के बहुत भाव से श्रवण करने योग्य हैं और वस्तुता कंठस्थ करने योग्य श्लोक है इतने प्यारे श्लोक पदमालयो वाच पद्मा पदमावती कह रही है भक्तानाम लक्षणम लक्षण मात शृणु गृह समाता शंख चक्रांकिता बारह भगवान यह कथा खुदी माता को सुना रहे हैं इसलिए वसुंधरे संबोधन धरती माता को कर रहे हैं भक्तों के लक्षण सुनो और धरणी माता अपनी माता को पद्मावती अपनी माता धरणी माता को समझा रही है जिनकी भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह शंख चक्रांकिता नित्यम भुजन युग में वसुंधरे नित्य ही जिनके भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह विराजमान हैं ऊर्ध्वपुंड्रम सांतरालम तेषा एवं विशेषता मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है कैसा ऊर्ध्वपुंड्र सांतराल शांतराल जानते ना बीच में जगह होनी चाहिए एकदम सटाकर तिलक लग नहीं लगाना सांतराल जैसे मध्य में हमारे श्री विराजमान है इधर उधर तिलक है बीच में कुछ खाली जगह है कि नहीं इसको कहते हैं शांतराल बहुत से लोग ऐसे सिंहासन रखा और पंचायती चंदन थोपा बीच में श्री लगा लिया इस प्रकार का तिलक लगाना शास्त्र निषि है हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि इस तरह का तिलक तस्य ललाटे सुना पाद न उसके मस्तक पर कुत्ते के पैर का चिन्ह है ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा अति निषिद्ध है पंचायती तिलक लगा के बीच में स्त्री जगा लेना या खाली चंदन थोप लेना निषिद्ध नहीं अति निषि नहीं विधिवत ऊर्धपुंड ही करना चाहिए और शांतराल अंग बीच में अंतराल होना चाहिए उत्तमोत्तम तिलक द्वादश अंगुल का है ऊर्दपुंड्र इतना विशाल अब तो लोगों के मस्तक ही कम विशाल हैं इतना विशाल तो हमारा तो जितना है उतना तो हम लगा लेते हैं इससे बड़ा होता तो इससे बड़ा लगा लेते और जितना है उतनी जगह तो उसका सदुपयोग कर लेते हैं द्वादश अंगुल का उर्धपुन्द्र उत्तमोत्तम माना गया है आठ अंगुल का द्वादश अंगुल ये चार चार बारह यहां से लेके यहाँ तक यहाँ भ्रू से यहाँ तक इस भ्रू तक केश पर्यंत द्वादश अंगुल माना जाता है उत्तम उत्तम मध्यम आठ अंगुल का और तृतीय श्रेणी का अधम तो नहीं कहेंगे तृतीय श्रेणी का है चार अंगुल का और जो लोग बेचारे कैसे भी पतला भी तिलक लगाते लगाते वो भी ठीक ही है अच्छा ही है उनको कोई निषेध नहीं है लेकिन चार अंगुल का तो कम से कम तिलक होना ही चाहिए जमुना जी के पल्ली पार खड़ा होए महात्मा वैष्णव और इस पार से कोई खड़ा हो तो दिख जाए कि हां तिलक लगाए ऐसा तिलक होना चाहिए बोलो भक्त भगवान की ऐसा तो सुंदर तिलक हो जिसमें मध्य में अंतराल हो और एक तिलक नहीं द्वादश तिलक हो द्वादश कहा ललाट हो दरहृत कंठे जटरे पार पार्शयोरअपी पूर्व परयोर, भुजत बंदे पृष्ठे गल पृष्ठ के द्वादश हो गए ललाट में कंठ में उधर में पार्श्व में भुजाओं के मूल में इन भुजाओं में और एक मेरुदंड के घर एक यहाँ करपुर में जगरीवा में इस तरह से द्वादश तिलक का विधान वेंकटाचल महात्म्य में श्री पद्मावती जो भगवान श्रीनिवास की पट्ट महेशी हैं जिनका विवाह अभी होने वाला है वे बता रही हैं मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा का क्या पुण्य है भगवान का मंदिर कोई बनावे और मूर्ति की प्रतिष्ठा करे तो उसका क्या पुण्य है तो महाराज जी लिखा है दशपूर्वान दशापरान एक विंशद पुरुषान उद्धर तु काम प्रतिष्ठा कर्माह करे इक्कीस पीढ़ी का उद्धार प्रतिष्ठा करने से हो जाता है मंदिर बनावे और प्रतिष्ठा करें और सुन लो ध्यान से मंदिर बनावे प्रतिष्ठा करावे और राग भोग की व्यवस्था न करे तो मंदिर की स्थापना में जितना पुण्य है उससे सैकड़ों गुना अधिक अपराध लगता है इसलिए भगवान का मंदिर बना करके प्रतिष्ठा करके उनके राग भोग की उत्तम उत्तम व्यवस्था करना और सुन लीजिए ध्यान से मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके विधिवत पूजा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य फल केवल ऊर्ध एक पुंडर धारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता वैष्णव को और द्वादश तिलक त्रिकाल स्नान करे और त्रिकाल द्वादश तिलक लगावे तो एक दिन में कितने मंदिर कितनी प्रतिष्ठा हो गई इसलिए भगवत शरणागत वैष्णव चिन्हों से अलंकृत वैष्णव का खाता चित्रगुप्त जी फाड़ के फेंक देते हैं। बोले कहाँ तक इसका लिखा जाएगा इतना पुण्य लिखने की कलम में ताकत नहीं है वैष्णव का पुण्य अक्षय होता है तिलक की बड़ी भारी महिमा है ऊर्धव नयत पुनरा प्राणीनम पापकारिणम तस्ख्यापुन्द्रेती तस्मा तद धारे पापी से पापी मनुष्य को ऊर्ध लोगों में ले जाए उसको ऊर्द कहते हैं ऊर्ध पुण्ड्र धरो मृत्यो यत्र युत्र स्वपा को विमान के महते ऊर्द पुण्र धारण करने वाला कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए वह कुत्ते को पकाकर खाने वाली चांडाल योनि में भी पैदा क्यों न हुआ हो उसके मस्तक पर भी मरते समय यदि ऊर्ध तिलक है तो वह मेरे विमान में बैठकर के दिव्य विमान में बैठकर मेरे धाम में जाएगा यह बात स्वयं भगवान कह रहे हैं बड़ी भारी महिमा है ऊर्धपुंड धारण करने से इसका अर्थ यह नहीं समझना का ऊर्धपुंड की ही महिमा है बाकी सब तिलक मनमुखी ऐसा नहीं है ऊर्धपुंड्र और त्रिपुंड ये दो ही तिलक है वैष्णवों के सभी तिलक ऊर्धपुंड हैं ऊपर की ओर उनकी रेखाएं और स्मार्ट पक्ष में ये त्रिपुंड है त्रिपुंड की भी पुराणों में खूब महिमा है ऊर्धपुंड की भी महिमा है त्रिपुंड में भी त्रिपुंड क्यों कहते हैं कुंड माने होता उंगली माने उंगली संस्कृत में त्रिभी पुण्रई धार्य से चित्रपुंडरा तीन तो उंगलियों से त्रिभी पुण्ड्र तो तीन उंगलियों से करोगे अंगुष से फिर रेखा ठीक से बनाओगे तो वो दो रेखाएं न होकर तीन रेखाएं होंगी तो चार खन होंगे तीन खन होंगे रेखाएं चार होंगी जैसे हमारे स्वामी जी लगा करके मस्तक पर चिलक विराजे ये है त्रिपुंड इस त्रिपुंड में आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्धरे रेखा सदा शिवा जिंदगी शक्ति रूपेण त्रिपुंड धारे द्विजा तो त्रिपुंड की भी महिमा है पर यहाँ वैष्णव भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है इसलिए माता पद्मावती ऊर्ध कुंध की महिमा का विशेष वर्णन कर रही है द्वादश नामों से द्वादश अंगों में तिलक धारण करना चाहिए वैष्णवों के नियम क्या हैं? वेद पारायण रता कर्म वेद पारायण रत हैं वैदिक कर्म करते हैं यदि वे द्विजाति हैं तो वेद पारायण करते हैं वैदिक कर्म करते हैं द्विजाति नहीं है तो भगवान नाम कीर्तन करते हैं भगवान नामों का जप करते हैं सत्यम वदन्ति ये देवी न सूयंति परुपचित वैष्णव के लक्षण हैं, वैष्णव होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा सदा सत्य बोलते हैं कभी किसी के गुणों में दोष नहीं देखते हैं असूया दोष वैष्णवों में नहीं होता वे गुण दर्शी होते हैं दोष दर्शी नहीं होते हैं दूसरों के दोष नहीं देखते हैं परनिंदा न कुरंती परसुम न हरंति कभी पर नहीं करते हैं कभी परधन का हरण नहीं करते हैं न स्मती न पश्यती न स्ृशति कदाचन परदारान स्वरूप ये विधि वैष्णवान् परस्त्री और परधन को न देखते हैं न कभी छूते हैं ये वैष्णव का लक्षण है सर्वभूत दयावंत सभी प्राणियों पर दया करते हैं सर्वभूत हिते रता सभी प्राणियों का परम हित करते हैं और क्या करते हैं वैष्णवों के लक्षणों में सदा गायन्ति देवेशम एक भक्तान अभी अभी और सदा भगवान के नाम रूप गुणों को ताल तालस्वरबद्ध होकर गाते रहते हैं उनको वैष्णव कहते हैं इसका मतलब है सुंदर राग राग्नी में ताल स्वर से भगवान के चरित्र को गाना यह भी वैष्णव का एक लक्षण है यदि वे वैष्णव गृहस्थ हैं तो वे एक पत्नी व्रत होते हैं अपनी पत्नी में भी संतुष्ट रहते हैं यदि वे विरक्त हैं तो कंचन और कामनी के आकर्षण से शून्य होते हैं वीतराग, भय क्रोधान वीतराग होते हैं भय और क्रोध से शून्य होते हैं ऐसे जीवों को तुम वैष्णव मानो माता भगवान के पांच आयुधों को अपने अंग में तप्त के रूप में धारण करते हैं किसके द्वारा बोले अपने पिता से भी मंत्र ले सकते हैं और आचार्य से भी मंत्र ले सकते हैं। दोनों बातें लिखी है पिता वैष्णव है तो वो भी गुरु है उनसे दीक्षा ली जा सकती है आचार्य से भी दीक्षा ली जा सकती है अथवा शिष्टेन नान्येन बा पुनः अथवा किसी भी महापुरुष से जिसके प्रति अगाध श्रद्धा हो गुरुता के भाव का जीवन पर्यंत निर्वाह हो सके उनसे विधिवत वैष्णवी संस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले अग्नि की स्थापना करें और प्रतिष्ठित भगवान के आयुधों को आयुधों का पूजन करके पुरुष सुक्त के 16 मंत्र से आहुति देकर के फिर अष्टोत्तर शत मूल मंत्र से आहुति देकर के भगवान के दिव्य आयुधों को तपावे और तपाने के बाद फिर गुरु जी के करकमल से मंत्रों के उच्चारण सहित मुद्राओं को धारण करें कौन कौन मुद्राएं कहाँ कहां, -कहां धारण करे भुजद्वे शंख चक्रे दोनों भुजाओं में दाहिनी भुजा में चक्र और बाईं भुजा में शंख मूर्धनी शांग शारू तथा यहाँ धनुष और वाण यहाँ फिर में ललाट में गदा और हृदय में नंदक नाम का खड्ग ये पांच आयुध तपा करके इन पांच अंगों में धारण करने की विधि एवं धार्याणी पंचव विष्णु भक्त मुमुक्षु जो विष्णु भक्त हैं मुमुक्षु हैं संसार चक्र से छूटना चाहते हैं उनको पांचों आयुधों को अवश्य ही प्रतप्त करके धारण करना चाहिए सुविधा भी दे दी है मान लो पांच धारण न कर सके तो दो तो अवश्य धारण करे अथवा बुध चक्र शंख चैव सुलक्षण असरा केवल चक्र शंख चक्र धारण करे धनुर्वाण धारण करे। भगवत कृपा से इस दास ने शंखचक्र भी धारण किया है और धनुर्वाण भी धारण किया है उन्हीं को वैष्णव कहते हैं कागज भले ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने हाथ से लिखें पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यालय की मुहर उसपे न लगी हो तो वो कागज कीमती नहीं होता ये भगवान के आयुध की छाप ये मुहर है मुहर लग गई पक्का हो गया एवं लाछन युक्ताये ये भक्ता से बहुत से महापुरुष तप्त छाप धारण नहीं करते हैं शीतल चंदन की छाप भी धारण करते हैं और बहुत से महापुरुष केवल भगवान नाम की छाप धारण कर लेते हैं तो जिनके पूज्य गुरुदेव ने जैसा उन्हें उपदेश किया हो वैसा ही उन्हें करना चाहिए फिर माता वे वैष्णव केवल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की भावना रखते हैं और लौकिक पारलौकिक भोगों की किंचित स्प्रिया उनके चित्त में नहीं होती है बहुत तो ध्यान से सुने ये लक्षण वाले वैष्णव उनका भाव कैसा होता है वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति भगवत सेवा चाहते और कुछ नहीं चाहते विष्णुर मातर विष्णुर बिना मेसु बांचा का चिन्ह जाए थे भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई इच्छा उनमें पैदा ही नहीं होती है अब अपने अपने भीतर टटोल के देख लो भगवान की प्राप्ति के अलावा और और इच्छाएं हैं तो अभी हम ईमानदारी से भगवत भक्त नहीं बन पाए हैं वैष्णव नहीं बन पाए हैं सारी इच्छाओं को निर्मूल करके भगवान की प्राप्ति की योग्यता को धारण करना है हाँ हाँ हाँ धन्य है पद्मावती देवी कह रही है स्मरा श्यामल विष्णु बदा हरिमच्युत मातर जीवामि सद्योगे सिंचतां विधि चिंतता कंजदल श्यामल हरि का मैं स्मरण कर रही हूँ ध्यान कर रही हूँ उन्हीं के पवित्र नामों को अपनी जिह से जप रही हूँ उच्चारण कर रही हूँ माता उन भगवान श्रीनिवास से मेरा जल्दी मिलन कराओ यदि वे मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी ऐसा कह के पद्मावती जी व्याकुल हो गई। बकुल मालिका जी आई और बकुल मालिका जी ने कहा तुम व्याकुल मत हो भगवान श्रीनिवास के श्री अंग की माला मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ बकुल मालिका माता ने भगवान श्रीनिवास के अंग की माला प्रजा, बकुल की माला प्रदान की है धरणी ने पूछा है बकुल मालिका से मेरे निकट तुम आई हो तुम्हारा क्या काम है अपने आने का कारण बताओ बताओ श्री बकुल मालिको वाचो बैंक समायाता नामना बकुल मालिका स्वामी नारायणो श्री आ वेंकटा मैं वेंकटाचल से आयु हूँ मेरा नाम बकुल मालिका है हम सबके स्वामी भगवान नारायण श्री वेंकटाचल में विराजमान हैं वे एक दिन सुंदर हंस के समान शुक्ल श्वेत अश्व पर विराजमान हो करके मन के समान वेग वाले अश्व पर विराजमान होकर के मृदयार्थ आए और उन्होंने आपकी इस कन्या को देख लिया इसको देख करके उनके मन में इसे प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण तो हो गई इस प्रकार से अब तो बड़ी प्रसन्नता हो गई महाराज आकाशराज को पता चल गया और विवाह की बड़ी जोर की तैयारी होने लग गई बोलो श्री वेंकटेश भगवान की जय जय श्री राधे कन्या साक्षात भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा ही है आप अपनी लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या को भगवान वेंकटाद्र बिहारी श्री श्रीनिवास विष्णु को अर्पित कर दें और इस समय वसंत ऋतु है बृहस्पति जी को बुलाकर विवाह की लग्न का निश्चय किया जाए बैसाख महीना में ही भगवान का विवाह हुआ है तिरुपति बालाजी का विवाह पद्मावती जी से वैशाख के महीने में हुआ है आकाशराज बड़े प्रसन्न हुए पूरे नगर में नारायणपुर में मंगल का महोत्सव का वातावरण हो गया बृहस्पति जी को बुलाया है बृहस्पति जी ने वर और कन्या दोनों के ग्रह नक्षत्र का ग्रह गोचर का विचार करके वैशाख मास के उतरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विवाह संपन्न किया जाए यह व्यवस्था की है और वैशाख मास में विवाह की तैयारी होने लगी वायु इंद्र आदि देवताओं को बुलाया गया है विश्वकर्मा को बुलाया गया विश्वकर्मा ने सजावट की है अपना कार्य संपन्न किया है और वकुल मालिका अशुपर स्वार होकर सुख के साथ प्रस्तुत हुई वेंकटाचल पर पहुंची है और भगवान श्री श्रीनिवास बालाजी को कहा है कि हे भगवान मैंने अपना काम पूरा कर लिया अब विवाह की तैयारी कीजिए दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए अब आपका विवाह हो गया होगा भगवान के सेवक शुक कहा है कि भूमि कन्या पदमावती ने मेरे द्वारा यह संदेश भेजा है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ मैंने अपना तनमन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर कर दिया है आप मुझे अंगीकार करें हे रमापते मैं निरंतर आपके श्याम अंग कांति का ध्यान करती हूँ मैं निरंतर आपके नामों का स्मरण करती हूँ आप हमें अंगीकार करें श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा सुख से कहा सुक तुम जाओ और पद्मालया से कह दो ये सोता है ये शुक्र है जो ठाकुर जी की इसका संदेश पद्मावती जी और पद्मावती जी का संदेश ठाकुर जी को सुनाते हैं ये लीला शुक्र है जाकर कह दो कि भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान अपने पूरे परिकर के सहित सम्पूर्ण देवताओं के सहित विवाह के लिए आ रहे हैं बरात सजा धजा करके बरात लेकर के आ रहे हैं। और शुक्र को भगवान ने अपनी बनमाला दी है और बनमाला प्राप्त करके श्री पद्मावती जी को बड़ी प्रसन्नता भई है आकाश राज ने चंद्रमा को बुलाया है और चंद्रमा से कहा है कि तुम अमृतमई रसोई तैयार करो बारात आ रही है भगवान की बरात के स्वागत के लिए रसोईया है चंद्रमा चंद्रमा की किरणों में अमृत झरता है चंद्रमा ने भगवान की रसोई बनाई है भगवान के विष्णु के भोग में आने योग्य जो नैवेद्य है आप उसे तैयार करें उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि उधर बड़ी बड़ी तैयारियां कन्या पक्ष में चल रही हैं तो बर पक्ष को हाथ ऐसी हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए थोड़ा स्वरूपानुरूप व्यवस्था होनी चाहिए लक्ष्मी जी से कहा कि यहाँ भी बढ़िया सजावट कर लो बढ़िया व्यवस्था बनाओ लक्ष्मी जी ने अपनी रिद्धि सिद्धियों को प्रेरित करके पूरा वेंकटाचल पर्वत दिव्य वैकुंठ के रूप में प्रकट हो गया बड़ी प्रसन्न भई हैं लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी ने बरवेश में भगवान का श्रृंगार किया है लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रेम के निष्ठा देवी प्रीति देवी ने श्रीनिवास भगवान के श्रीअंग में सुगंधित तेल का मालिश किया है भगवती श्रुति देवी ने रेशमी वस्त्र लेकर के भगवान के स्त्री में स्नान करा के सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किया है और स्मृति देवी ने भगवान के स्त्रियंग में आभूषण धारण कराए हैं धरती देवी ने दर्पण लेकर भगवान को दर्पण दिखाए देखो आप दूल्हा के रूप में अच्छे लग रहे हो कि नहीं शांति देवी ने कस्तूरी का तिलक भगवान को अर्पित किया है और लज्जा देवी ने यक्ष करदम भगवान के स्त्रियंग में पधराया है ये यक्ष कर्दम क्या है कपूर अगर कस्तूरी कंकोल से बना हुआ जो अंगराग सुवन चंदन का लेप, उसको यक्ष करदम कहते हैं भगवान के स्वयंग में धारण कराया है कीर्ति देवी ने सोने का पट्ट रत्नयुक्त मुकुट धारण कराया है इंद्राणी ने दुल्हा के ऊपर छत्र धारण कराया सची देवी ने और सरस्वती देवी चमर ढुलाने लग गई हैं। गौरी देवी ने पार्वती जी ने दूसरा चमर एक चमर सरस्वती जी ने एक चमर पार्वती जी ने ले लिया है जया और विजया जो पार्वती जी की प्रधान सखियां हैं वो विजन ढुराने लगी हैं भगवान श्रीनिवास को अब तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न भई बोले हाँ अब दूल्हा से लग रहे हो बहुत अच्छे लग रहे हो लक्ष्मी जी ने सुगंधित तैल भगवान के मस्तक से लेके सम्पूर्ण शियंग में लगाया है सुगंधित चूर्ण से उबटन किया है आकाश गंगा के जल से भगवान का महाभिषेक किया है सौ स्वर्ण कलशो से अभिषेक किया गया है और सुंदर दुग्ध से कपिला गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया गया है। ये अभिषेक शुक्रवार को संपन्न हुआ इसलिए आज भी बालाजी प्रत्येक शुक्रवार को दुग्ध से स्नान करते हैं इसी बरवेश में उनका प्रतीक शुक्रवार को भगवान का अभिषेक होता है सुंदर केसर युक्त चंदन का श्रीअंग में लेप किया गया है फिर सुंदर रेशमी लाल चौड़ी किनार की धोती भगवान को धारण कराई गई है सुंदर चरणों में नूपुर धराये गए हैं, चरणों में महावर का श्रृंगार किया गया है और सुंदर लड़ियों से युक्त रत्नजटित करधनी जिनमें छोटी छोटी घंटिकाएं लगी हुई हैं, ऐसी करधनी धारण कराई गई है भुजाओ में बाजूबंद इनमें कंगन और उंगलियों में सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं धराई गई हैं और महाराज जी मस्तक पर मुकुट कंठ में कौस्तु मणि धारण कराई गई है और इसके बाद धरती देवी ने दर्पण दिखाया प्रभु अब कैसे आप लग रहे हो सब दर्पण देखकर कर ठाकुर जी ने स्वयं ही उर्ध धारण किया महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है सारा तिलक तो सबने सारा श्रृंगार को तो सबने किया पर तिलक ठाकुर जी ने स्वयं ऊर्द्व अपने करकमल से धारण किया इसका मतलब और श्रृंगार भले ही कोई कोई करे पर तिलक तो अपने हाथ से ही तिलकम तु यथारुचि और यथा रुचि वाला तिलक तो अपने हाथ से ही सुंदर बनता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय इसके बाद महाराज ठाकुर जी ने गरुड़ जी का आवाहन किया है और लक्ष्मी जी के साथ भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो गए है ब्रह्मा जी महादेव जी इंद्र वरुण यम कुबेर सब के सब उपस्थित हो गए हैं संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए हैं वशिष्ठ आदि ऋषि उपस्थित हो गए हैं ये सब बरात में चल रहे हैं भगवान की सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और विश्वक आदि भगवान के पार्षद चल रहे हैं नारायणपुर को यहाँ से गए हैं देवता नगाड़े बजा रहे हैं मुनि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं श्वक सेन आदि भगवान के पार्श्व भगवान की स्तुति करते हुए चल रहे है बकुल माला आदि शक्तियाँ रथों में बैठकर चल रही हैं, ऐसी दिव्य बरात को लेकर के भगवान तिरुमला में पधारे कुलो वेंकटेश भगवान की आकाश राज ने देखा कि भगवान स्वयं आ गए हैं, तो तुरंत हाथी पर बैठकर के तुरंत दौड़कर कर भगवान की अगवानी की है अपनी पुत्री पद्मावती को साथ लेकर महाराज आए हैं और श्री ठाकुर जी ने पद्मावती जी के कंठ में गरुड़ के ऊपर विराजे ऊपर से माला धराई है और गजेंद्र के मस्तक पर चिड़ करके पद्मावती ने भगवान को माला धराई राम अवतार में भी जयमाला हुई ना इसलिए यहाँ भी जयमाला हुई पद्मावती जी के वेदवती जी के संपूर्ण मनोज को भगवान पूर्ण कर रहे है इस अवतार में पद्मावती लौट के आ गई हैं भगवान बरात लेकर नगर द्वार पर आए हैं बहुत सुंदर सत्कार हुआ है परिचन किया गया है और वैदिक पद्धति से मंडप में प्रवेश किया है अंकुरारोपण किया है ब्रह्मा जी ने ही विवाह की संपूर्ण विधि संपन्न कराई है कर्मकांड की विधि ब्रह्मा जी ने संपन्न कराई है मंगल सूत्र धारण कराया है कंकण बंधन लाजा होम सप्त सारा प्रकरण विवाह का संपन्न हुआ है और फिर प्रथक प्रथक सैन किया है चतुर्थी कर्म हुआ है और चतुर्थी कर्म संपन्न करके अब विवाह संपन्न हो गया अब भगवान ने कहा कि अब हम तिरुमला जा रहे हैं वैंकठा जल पर जा रहे हैं अब हमें अनुमति प्रदान करो आकाश अपनी पुत्री के विरह से व्यथित हो गए हैं याकुल हो गए हैं धरणी माता व्यथित हो गई हैं, लेकिन अब भगवान को तो जाना ही था सब अंतिम बरात की जीवन अब प्रस्थान वाली जीवन कई दिनों तक बरात चली है इस तरह से चतुर्थी कर्म तो वहां हुआ ही है अगहनी के चावल अगहन का जो चावल होता है उसमें सुगंध विशेष होती है अगहनी चावल तो अगहनी चावल सुंदर कड़ाह में सोने के कड़ाह में कड़ाहों में अगहनी चावल बनाया गया है और सुंदर कपिला के ध्रत से उसको परिपूरित कर दिया गया है मुँग से भरे हुए अनेक पात्र सैकड़ों घी के घड़े दहीज में दिए हैं तो महाराज बड़ी जोर की ज्योनार भाई है लाखों घटो में दूध दही और घृत भर करके स्वर्ण के घटों में महाराज आकाश लाखों घड़ों में भर करके दिया है आम केला नारियल आंवले कुमांड राजकदली कटहल विजौरा नींबू शक्कर से भरे हुए घड़े सोना मणि मोती करोड़ों रेशमी वस्त्र हजारों दास दासी और करोड़ों गाय हंस चंद्रमा के समान श्वेत के दस हजार घोड़ा और सैकड़ो हाथी जिनके मस्तक से मध चू रहा था ऐसे हाथी भगवान को दहेज में अर्पित किए हैं कि इतना विशाल दहेज लेकर के आकाश राज रोने लगे हैं भगवान आप वैकुंठाधिपति हैं हम तो सामान्य जीव हैं हम आपका क्या सत्कार कर सकते हैं भगवान बड़े प्रसन्न हुए भगवान ने कहा कि शास्त्र में ससुर को गुरु के समान आदर दिया गया है आप इतने दीनहीन होकर के मत बोलो आप तो मेरे पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं, धर्म तया मेरे लिए गुरुवत आदरणीय है आपकी जो इच्छा हो वो आप अभीष्ट अपना मांग सकते हैं। यह सुनकर के आकाशराज के नेत्र भर आए और उन्होंने कहा कि भगवान आपकी अनन्य सेवा मेरे द्वारा संपादित तो होती रहे और मेरा मन आपके चरण कमलों में ही सदा रमण करता रहे प्रतिक्षण वर्धमान भक्ति मुझे प्राप्त हो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा और अब तो भगवान का स्तवन ब्रह्मादि देवताओं ने किया है और भगवान प्रसन्न होकर स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवती लक्ष्मी जी तो साथ में है ही पद्मावती के साथ भगवान विराजमान में आज भी भगवान के गर्भगृह में जो भगवान का उत्सव स्वरूप है उसमें दाहिनी ओर श्री लक्ष्मी जी हैं और बाईं ओर श्री पदमावती जी हैं। यहाँ भी लक्ष्मी और पद्मावती जी ऊपर दर्शन हो रहा है ना लक्ष्मी पद्मावती जी का दोनों भगवान के निकट विराजमान हैं। अब पृथ्वी देवी ने बारह भगवान से पूछा कि भगवान आपने श्रीनिवास भगवान का अवतार पदमावती जी का अवतार और उनके विवाह का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया तो हे भगवान ये चरित्र तो बहुत पुराना है अब आप कृपा करके बताओ कि कलयुग में भगवान श्रीनिवास का दर्शन सबसे पहले किसे प्राप्त होगा ये आप कृपा करके बताइए सब भगवान वाराह ने वर्णन किया है कि हे भगवती भूदेवी इसी वेंकटाचल पर्वत पर एक वसु नामक निषाद निवास करता था वो वसु नामक निषाद इस जंगल में सामा सामा होता ना व्रत में भी लोग ग्रहण करते सामा समा तो समा का सामा के जंगल की रक्षा किया करता था भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी सामा का भात बनाता वो बसु नाम का निषाद और भात बना करके ताजा ताजा शहद जंगल से लाता मधुमक्खी का शहद और शहद खूब मिला कर के सामा के भात में फिर भूदेवी श्रीदेवी के भगवान विष्णु को ध्यान करके निवेदित करता भगवान उस समय विग्रह प्रकट नहीं थे भगवान विराज रहे थे ध्यान में भगवान को भोग लगाता था प्रभो एक वृक्ष के मूल में भगवान का स्मरण करके स्वांग पुष्करणी के तट पर ही भगवान को भोग लगाता इस वसु नाम के निषाद की पत्नी का नाम चित्रवती था उसने एक बड़े उत्तम पुत्र को जन्म दिया इस पुत्र का नाम वीर था ये बसु अपनी पत्नी चित्रवती और पुत्र वीर के साथ आनंद पूर्वक वेंकटाचल में निवास करता था एक दिन इस बसु नाम के निषाद ने अपने पुत्र वीर को सामा के उस जंगल की रक्षा करने का आदेश दे दिया और कहा कि मैं भात तो बन गया पर आज शहद नहीं है तो मैं ताजा शहद लेने जंगल में जा रहा हूँ मधु का छत्ता देखते देखते बहुत दूर जंगल में चला गया और इधर वो बालक तो था ही बेचारा वीर उसको बड़ी भूख लग रही थी उसने बने बनाए भात में से और कुछ भात तो वृक्ष के नीचे भगवान का स्मरण करके भोग लगा दिया कुछ भात को अग्नि में डाल दिया और कुछ को वृक्ष की मूल में अर्पित करके भगवान को मन ही मन भोग लगाया अब भूख लगी थी बालक तो था ही बाकी वो सामा प्रेम से खाने लग गया वो खा करके बैठा था अब तो उसको भूख नहीं थी तृप्त तो हो गया था इधर उसका पिता बसु आया और उसने देखा कि जो चावल थे उसमें से कुछ अंश लगता है किसी ने खा लिया है बोले तो मैंने तुझे सुरक्षा का भार सौंपा था ये किसने खाया वो बेचारे छोटे से बालक ने सही सही बात बता दी कि पिताजी भूख लग रही थी मैंने खा लिया इतना सुनते ही वसु अपने एकमात्र पुत्र को मारने के लिए उसने म्यान से तलवार खींच ली तलवार से प्रहार करना ही चाहता था तब तक भगवान ने वृक्ष से प्रकट होकर वसु का हाथ पकड़ लिया शंख चक्र गा पद्मधारी भगवान वेंकटेश बालाजी त्रुपति बालाजी प्रकट हो गए बोलो श्री बालाजी महाराज की भगवान वृक्ष पर शरीर को टिकाए हुए खड़े थे अब तो बसु ने तलवार पटक दी भगवान के चरणों में पड़ गया भगवान ने कहा क्या कर रहे हो उसने कहा महाराज आपके भक्त को अनिवेदित वस्तु नहीं खानी चाहिए देखो ध्यान से सुन लो भारतवर्ष का जंगल में रहने वाला निषाद कह रहा है वैष्णव को भक्त को अनिवेदित पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो वस्तु भगवान को भोग न लगी हो उसे नहीं खाना चाहिए कोई चीज देखी खाने लग गए यह वैष्णव का धर्म नहीं है अमनिया करके भगवान को भोग लगावे अब भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे अनिवेदित पदार्थ ग्रहण न करें और बहुत से लोग क्या करते हैं कोई भी चीज खाने पीने की आई कंठी तो गले में है ही ये सूरज छुआया और खाने लग गए उनसे कहो भगवान को भोग लग अरे बोले भगवान तो सर्वव्यापक हैं अरे भले आदमी भगवान सर्व व्यापक है ये कौन मना कर रहा है पर तुमने ठाकुर जी क्यों पधरा रखे हैं यदि ठाकुर जी की सेवा विराजमान कर रखी है तो कंठी सुभा कर खाना ये अपराध है इसलिए भगवान को भोग लगा कर ही पाना चाहिए ठाकुर जी को भोग तो अपना लगता रहेगा अपने तो तुलसी छोड़ो और पालो यह अपराध बताया है यह अपराध है इसने अनिवेदित पदार्थ खाया है इसलिए यह जीवित रहने का अधिकारी नहीं है मैं इसको मारना चाहता था आपने इसको बचा क्यों लिया भगवान ने कहा कि तुम अपने को भगत मान रहे हो पर ये तुम्हारा पुत्र तुमसे ज्यादा मेरा प्रिय भक्त है ये मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है और ये जो कुछ मुझे निवेदित करता है मैं इसे खाकर तृप्त होता हूँ इसने मुझे भोग अर्पित किया है तुम्हारी दृष्टि में तो मैं केवल यही निवास करता हूं पर यह तुम्हारा पुत्र इतना सिद्ध कोटि का है कि ये कणकण में, में मेरा अनुभव करने वाला ये उच्च कोटि का भक्त है अब तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ उसी समय चंद्रवंश में तुंडमान तो नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए वे बड़े वीर थे उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदनी था पांच वर्ष की आयु में ही तुंडमान महाराज के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई वे बड़े पराक्रमी थे उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ अपना विवाह संपन्न किया और नारायणपुर में वे आकर के रहने लगे यही नारायणपुर जहां भगवान का विवाह संपन्न हुआ ये ये तांड टोंडमान इन्हीं महाराज की वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ है एक दिन वेंकटाचल के निकट में मृगयाथ गए वहां एक गजराज को देखा और गजराज को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया स्वर्ण नदी को पार करके वे महर्षि ब्रह्मार्षि सुख के पास गए और उनकी आज्ञा लेकर वहां से आगे बन में चले गए वहाँ उन्होंने एक वामी देखी जिसमें रेणुका देवी विराजमान थी उनको प्रणाम करके वे पश्चिम की ओर बढ़ गए और वहां उन्हें एक पांच रंग का तोता दिखाई पड़ा उस तोते के पीछे वे तोंडमान महाराज दौड़ने लगे क्यों दौड़ने लगे क्योंकि वो तोता बार बार श्रीनिवास श्रीनिवास वेंकटेश वेंकटेश नारायण नारायण रामभद्र रामभद्र इस प्रकार के नामों का उच्चारण कर रहा था तो तुंडमान महाराज बड़े प्रसन्न हुए बड़ा पवित्र तोता तो है इतना बढ़िया कीर्तन करता है इसको पकड़ लेना चाहिए तो गिरिराज पर चढ़ गए श्यामाक बन तक पहुँच गए और वहाँ श्यामाक बन की रक्षा वो निषाद कर रहा था निषाद ने तुंडमान महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आपने बड़ी कृपा की है जो आप यहाँ आए हैं क्यों आए हैं आप कैसे पधारे हैं बोले वो पांच रंग का जो तोता है जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है उसको लेने के लिए हम आए हैं निषाद ने कहा भगवान वो पांच रंगों का तोता कोई सामान्य तोता नहीं है भगवान श्रीनिवास का तोता ये वही तोता है जो भगवान के गुण पद्मावती जी को पद्मावती जी के गुण भगवान को दोनों के संदेशों का संवाहक है श्री देवी भूदेवी ने पाल पोस कर इसको बड़ा किया है ये भगवान के पास रहता है स्वामी पुष्करणी के निकट रहता है मैं भगवान की आराधना के लिए जा रहा हूँ तब तक आप यहीं विश्राम करें राजा को वहाँ छोड़कर राजा ने कहा महाराज मुझे भी भगवान के दर्शन की इच्छा है आपकी कृपा आपका अनुग्रह हो जाए तो मैं भी चलू वैंकटाद्र बिहारी भगवान का दर्शन करूँ यह सुनकर के और निषाद ने मधुमिश्रित सावा का भात आम के पत्ते के दोनों में रखा और वहां जाकर के स्वामी पुष्करणी में स्नान किया बिल्व बिलवृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया भगवान का दर्शन करके वह अत्यंत आह्लाद में भर गए महाराज तुंडमान तो मधुमिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदित किया अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए महाराज चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया और रेणुका देवी ने प्रसन्न होकर के उन्हें अकंटक राज्य का वर प्रदान किया इस प्रकार से वरदान पाकर के सुकमुनी के चरणों में आ गए और यहाँ यहाँ एक कमल सरोवर भी है इस वेंकटाचल में इस कमल सरोवर की बड़ी महिमा है ये कमल सरोवर इसके इसका कीर्तन इसका स्मरण स्नान संपूर्ण पापों को नष्ट होकर ही देता है दरिद्रता का नाश कर देता है लक्ष्मी जी की कृपा प्रदान कर देता है यह सुनकर के राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और घोड़े पर विराजमान होकर के फिर लौट आए। इधर तो ने तीन वर्ष के बाद अपने राजकुमार को युवराज बना दिया और स्वयं सब कुछ त्याग कर वेंकटाचल में आकर तप किया और तप करके यही एक दिन की बात है ये तुंडवान महाराज के द्वार पर ये तपस्या कर रहे थे और उसी समय एक निषाद आया और उस निषाद ने कहा बसु ने कहा कि भगवान एक विलक्षण घटना आपको हम सुनाने आए हैं क्या घटना घटी बोले एक सफेद रंग का वारा मेरे सामा के खेत में घुस आया मैंने धनुष्वाण लेकर उसका पीछा किया तो वो देखते देखते स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट जाए इसमें बारह भगवान विराजमान है ठीक उसी जगह में वो वामी में प्रविष्ट हो गया मैं क्रोधपूर्वक वामी को खोदने लग गया खोदते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा और उसी समय मेरा पुत्र मेरे निकट आ गया क्या नाम था पुत्र का याद है वीर बसु का पुत्र वीर वीर आ गया और उसने भगवान की स्तुति की जैसे ही स्तुति की तो भगवान मेरे भीतर वारा भगवान का आवेश हो गया और वारा भगवान ने मेरे भीतर आविष्ट होकर के कहा कि तुम इस संपूर्ण वृत्तांत को महाराज तुंडमान को जाकर के बता दो कि राजा जल्दी आवे और तो काली कपिला गाय के दूध से इस वामी का अभिषेक करें और बलवी को धो डाले और इसके नीचे एक विशाल ब्रह्म वाराह शिला प्रकट होगी उस वाराह शिला को किसी पवित्र कारीगर को बुला करके सुंदर वाराह भगवान के विग्रह की स्थापना करें बाई अंक में भूदेवी विराजमान हो ऐसा विग्रह हो और मुख जो है वाराह के समान हो और फिर वैखानिश महात्माओं के द्वारा विधि पूर्वक स्थापना करे क्योंकि ये वाराह क्षेत्र है बोलो वाराह भगवान की आज महाराज जी ने कह दिया कि भैया धरती तो हमारे वारा भगवान की है और वाराह शब्द के इतने सुंदर सुंदर अर्थ आज महाराज जी ने बताए कि भक्तमाल की टीका व्याख्या में भी इतनी बढ़िया बात नहीं लिखी बताओ जय जय मीन वराह मीन एक और वारा दो और एक दो को एक साथ लिख दो तो बारह हो जाते हैं क्या बढ़िया बात कभी सुनी नहीं बिचारी नहीं है नवीन भाव महाराज जी की वाणी से सुनने को मिला वारा भगवान ने तो महाराज वारा भगवान का आवेश मुझसे चला गया अब तो तुंडवान महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ग्वालों को बुलाकर कहा कि हमारी जितनी श्यामा कपिला गायें हैं सबको लेकर वेंकटा चल में चलो सबको लेकर के यहाँ आए और बारा की कथा सबको सुनाई रात्रि में उनको स्वप्न हुआ कि हमारे महल से लेकर के और स्वामी पुष्करणी के पश्चिम तट तक, तक जहाँ वो वाल्मीकि है वहाँ तक कोमल कोमल पत्ते बिछाए गए हैं योग माया ने पत्ते बिछा दिए प्रातःकाल उठे तो उन्होंने स्वप्न को सत्य देखा और उसी मार्ग का आश्रय लेकर के वे वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच के और उन्होंने सबसे पहले यहाँ एक नगर बसाया इन तोंडमान ने ही सबसे पहले यहाँ कुछ निर्माण आरंभ किया और इधर भगवान ने संकेत दिया है कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का निवास स्थान है देखो अब तक इमली और चंपा की महिमा का इतना पता नहीं था पर पुराण में लिखा है कि इमली भगवान विष्णु का निवास स्थान है और चंपा भगवती लक्ष्मी का निवास स्थान है इसलिए दक्षिण में इमली के वृक्ष को बहुत पवित्र मानते है यहाँ तो इमली की क्या कहते उसको इमली को वो तो खट्टा खट्टा बनाते ना क्या कहते हैं उसको है? इमली का रसम इमली का रसम बनाते हैं ना इमली का रसम और भात चमिली चंपा चंपा का जो पुष्प है चंपा का वृक्ष वो लक्ष्मी जी का स्थान है इसलिए चंपा का वृक्ष अपने घर पर रोपना चाहिए लक्ष्मी जी बनी रहेंगी अच्छी बात है इस प्रकार से राजाओं को ऋषियों को देवताओं को मनुष्यों को इमली और चंपा इन दो वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए इनको सदा प्रणाम करना चाहिए इनका वंदन करना चाहिए भगवान का आदेश है भगवान मौन हो गए हैं और अब तो सुंदर चेहरे दीवार बनाई है और सुंदर जो है भगवान वाराहत तो प्रकट करने की योजना उन्होंने बनाई है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय तो प्रतिदिन बिल के मार्ग से भीतर जाकर भगवान को प्रणाम करते और आ जाते अभी भगवान को भीतर से बाहर निकाला नहीं था इसी समय दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए तीर्थराज प्रयाग की यात्रा के लिए यहाँ से जा रहे थे उनकी पत्नी गर्भिणी थी उन्हें पता नहीं था और पत्नी जो है तो गर्भणी होने के कारण उतना अधिक पैदल चलने में समर्थ नहीं रही तो ब्राह्मण ने तोंडमान महाराज को आकर के कहा कि मेरी पत्नी को तुम धरोहर के रूप में रख लो ये गर्भिणी है और हम तीर्थ यात्रा ऐसी लौट के आएंगे तो अपनी पत्नी को हम प्राप्त कर लेंगे क्योंकि ब्राह्मण की धरोहर को क्षत्रिय सुरक्षित रख सकता है ये वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नाम के सामवेदी ब्राह्मण थे अब तो महाराज राजा ने छ महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी को अंतपुर में रख दिया और ब्राह्मण देवता तो गंगा स्नान के लिए चले गए पर वो ब्राह्मणी जो थी ना महाराज वो बड़ी स्वाभिमानि थी छह महीने का राशन तो वो खत्म हो गया उसके बाद उसने किसी से मांगा नहीं किसी से बोला नहीं और बिना खाए पिए उसका शरीर सूख गया और सूख क्या गया एकदम कंकाल हो गई वो तो सूख के मांगा उसने किसी से कुछ नहीं और इधर इस ब्राह्मण ने प्रयाग में जाकर गंगा स्नान किया त्रिवेणी संगम में स्नान किया प्रयाग से काशी गया काशी में तीन दिन निवास किया वहां से चलकर के पितरों का श्राद्ध करके अयोध्या गया अयोध्या से बद्रिकाश्रम गया बद्रिकाश्रम से फिर महाराज मुक्ति नारायण गया और मुक्ति नारायण से लौट के आया तो दो वर्ष का समय लग गया उसको और महाराज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को राजा के पास आया और राजा भी ब्राह्मणी को भूल गए थे और ब्राह्मणी स्वाभिमाननी थी महीने का अन्न तो समाप्त तो हो चुका था ब्राह्मणी मरकर सूख गई थी कंकाल हो गई थी वीर शर्मा ने पिटारी खोलकर गंगाजल जल यहाँ के महाराज सुंडमान को अर्पित किया और गंगाजल लेकर के कहा कि ले राजन आपके लिए गंगाजल प्रसाद रूप में लाया हूँ अब लाओ मेरी पत्नी धरोहर के रूप में मुझे वापस कर दो अब राजा को याद आया अरे मैंने तो छह महीनों का ही राशन उसको दिया था पता नहीं क्या होगा उस बेचारी का मैं भी भूल गया अंतपुर में गया वहां जाकर देखा तो महाराज ब्राह्मणी तो मर के सूख गई एकदम कंकाल हो गई बहुत दुखी हो गया अत्यंत दुखी हो गया अब तो राजा ने रोते हुए जिस बिल में जाकर भगवान श्रीनिवास का दर्शन करता था भगवान श्रीनिवास से प्रार्थना की प्रभो मैं बहुत संकट में हूं भगवान ने कहा तुम असमय में यहां कैसे आए तुम रोज आते थे जिस समय से उस समय में नहीं आकर इस अनुचित समय में कैसे आए राजा ने सारी बात बता दी कि अब तो एक तो ब्राह्मणी का ब्राह्मण की धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पाया ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई राजमहल में बिना खाए पिए भूख से तड़प कर ब्राह्मणी मर गई महाराज में तो महापात की हूँ भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो इसी वेंकटाचल में जो अस्सी सरोवर है उस अस्सी सरोवर में इस ब्राह्मण की पत्नी को स्नान कराओ ये अकाल मृत्यु को दूर करने वाला है यहाँ आकर जो वेंकटाचल में अस्सी सरोवर में गोता लगा लेता है उसकी कभी भी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी अस्सी सरोवर का महात्मा है महाराज तुरंत उसको पालकी में डोली में रख करके मरी हुई ब्राह्मणी को सूखी हुई ब्राह्मणी को लेकर के गया राजा और जैसे ही महाराज उसको अस्थि चरमा विशिष्ट ब्राह्मणी को सरोवर में डाला वो तत्काल नव यौना हो गई सुंदरी हो गई सारे चिन्ह पूर्वक प्रकट हो गई और तो और महाराज उसके गर्भ का बालक भी मर गया था वो गर्भ का बालक भी गर्भ में आ गया ऐसा विचित्र अस्ति सरोवर का महात्मा अब तो ला कर के राजा ने ब्राह्मणी ब्राह्मण को अर्पित कर दी और सारी बात सुनाई तब से ये तीर्थ बहुत महत्वशाली प्रकट हो गया बोलो अस्थि सरोवर की जय आप सब जानते हैं इसलिए हम विस्तार से नहीं सुनाएंगे कि राजर्षि परीक्षित एक दिन मृगयाथ गए और उन्होंने प्यास से व्याकुल होकर शमी ऋषि से पानी मांगा महात्मा मौन व्रत में थे और उनकी समाधि लगी हुई थी इस कारण से उन्होंने उत्तर नहीं दिया राजा का भाव कली के प्रभाव से दूषित हो रहा था इसलिए एक मरे हुए सर्प को उनके गले में लपेट दिया और राजा परीक्षित लौट आए इन्हीं इन्हींमी ऋषि के अयोनिज पुत्र श्रृंगी थे साक्षात पुत्र नहीं थे उनके तेज से उत्पन्न हुए थे श्रृंगी स्नान कर रहे थे उसके मित्र ने कहा कि तू बड़ी बड़ी बातें कह रहा है तेरे पिता के गले में किसी क्षत्रि ने सर्प डाल दिया बालक श्रृंगी इतना क्रुद्ध हो गया बालक श्रृंगी ने कहा कि जिस दुष्ट कुलंगार क्षत्रि ने मेरे निष्पाप पिता के गले में सर्प डाला है में दिन तक्षक नाग उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी अपने दुर्मुख नाम के शिष्य के द्वारा समीक ने सूचना महाराज परीक्षित के पास भेज दी परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए प्रजा अधर्माचरण करे तो राजा उसे दंड दे और राजा अधर्म करे तो ऋषि उसे दंड दे। ये ठीक है ये होना चाहिए जब से यह व्यवस्था भंग हुई ना शासकों को लगा कि अब हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है हमारे यहां प्राचीन जो परंपरा रही है जब किसी राजा का वैदिक शास्त्रीय पद्धति से राज्याभिषेक होता था तो उसमें राजा घोषणा करता था अभिषेक के बाद अदंड्योस्मी अदंड्योस्मी अदंड्योस्मी क्या कहता था अदंड्योस्मी अदंडोस्मी अदंड्योस्मी मैं दंड के योग्य नहीं हूं तुम लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा मैं दंड के योग्य नहीं हूँ मैं तुम्हें दंड देने वाला हूँ उसी समय उस राजा का गुरु कुल गुरु धर्माधिकारी ब्राह्मण राजा के ऊपर भी एक धर्माधिकारी ब्राह्मण होता था तो उसी समय धर्माधिकारी राजा को खींचता था उसके वस्त्र को महाराज जी राजा के वस्त्र को धर्माधिकारी पीछे से खींचता था खड़े हो करके और एक दंड आगे हाथ में बढ़ाकर कहता था धर्म सी, धर्म सी, धर्म धर्मदंड धर्मदंडी यदि तुम भी अधर्म करोगे तो तुम्हारे लिए मेरे हाथ में धर्म दंड है ये परंपरा थी आज शासक को भय नहीं है वो जब चाहे तब तो राम भक्तों पर गोलियां चलवा दे जब चाहे तब गो भक्तों को गोलियां गो, गोलियां चलवा दे जो चाहे सो करोज को भय नहीं है क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं का नियंत्रण शासकों पर नहीं है क्या कहते थे बक्तर वाले महाराज जी प्रजा ऊपर आ, दुनिया ऊपर राज है राजा ऊपर संत संतों के आधार हैं प्रभु अनंत भगवान परीक्षित प्रसन्न हुए हमें दंड मिला और उन्होंने सुखदेव जी की वाणी से कथा सुनना आरंभ कर दी महाराज जी स्कंद पुराण में लिखा है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक गंगा जी के मध्य में मंच बनवाया था उसमें बैठकर कथा सुन रहे थे और तक्षक की जब दाल नहीं गली तो तक्षक ने सर्पों को ब्राह्मणों के रूप में भेजा नागों को और वे फल लेकर के गए महाराज आज सातवा दिन हम आपको फल देने आए हैं और उसी समय एक कश्यप नाम का ब्राह्मण वो परीक्षित को तक्षक के विष से बचाने के लिए चल पड़ा मार्ग में तक्षक से भेंट हो गई तक्षक ने पूछा कहा जा रहे हो बोले परीक्षित को तक्षक डसेगा वो मर जाएगा मैं अपनी मंत्र विद्या से जीवित कर दूंगा मुझे बहुत धन मिलेगा और कैसी में जा रहा हूं गरीब ब्राह्मण धन से मुझे मेरे ग्रह साश्रम के अभाव की पूर्ति हो जाएगी शिक्षक बोला तुम जानते हो तक्षक का विश्व इतना तीक्षण है भयंकर है कि उसके ऊपर किसी तंत्र मंत्र या औषधि का प्रयोग सफल नहीं हो सकता है उन्हें तक्षक का प्रभाव तक्षक जाने पर मेरे मंत्रों का प्रभाव मैं जानता हूं कहा सुनी हो गई बात बात बात ही बात तरस बढ़े आई ब्राह्मण ने कहा कि तुम ब्राह्मण होकर के मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो तक्षक की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो उस ब्राह्मण ने कहा वो तक्षक कोई दूसरा नहीं मैं ही हूं तक्षक तो दिखाओ अपने प्रभाव को तक्षक ने एक बटवृक्ष में अपना डंक मारा जैसे ही वस वृक्ष को परम विस्की ज्वाला छोड़ी वो विशाल बटवृक्ष जलकर तत्काल भस्म हो गया उस बटवृक्ष के ऊपर एक लकहरारा चढ़ा था लकड़ी काट रहा था वो भी जलकर भस्म हो गया एक क्षण में ही राख की ढेरी के रूप में पूरा वृक्ष उस लकड़हारे के सहित परिवर्तित तो हो गया कितना तीक्षण विद्षक था धन्य है इस देश के मंत्रज ब्राह्मण सत्यप नाम के ब्राह्मण ने आचवन प्राणायाम किया अपने कमंडल से जल लिया और अहमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और वो लकहरा लकड़ार, लकड़हारा फिर से लकड़ी काटने लग गया तक्षक ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए बोले ऐसा मंत्रों का चमत्कार मैंने देखा नहीं मैं ही तक्षक हूँ अब देखो तुम दक्षिणा के लिए वहां जा रहे हो और सबकी आयु निश्चित है परीक्षित की आयु तो पूरी हो चुकी है इसलिए मैं तुम्हें धन देकर विदा करता हूँ जितना धन तुम्हें महाराज परीक्षित देंगे उससे सौ गुना अधिक धन मैं तुम्हें दे रहा हूँ यह धरती में खोद लो ले जाओ ब्राह्मण धन लेकर चला गया और इधर ब्राह्मण ब्राह्मणों के वेश में नाग आए सर्प आए और फलों की टोकरी सामने रखी एक लाल लाल बड़ा सा बेर था उस बेर को देख कर के राजा परीक्षित ने कहा कि इतना बड़ा बेर आज तक हमने देखा नहीं उस लाल लाल बेर को जैसे ही अमनिया किया उसको छोड़ा उसी के भीतर लाल कीट के रूप में तक्षक बैठा था तत्काल विराट को रूप में तक्षक प्रकट हो गया महाराज को डस लिया लपेट कर जैसे अपने विष का प्रयोग किया परीक्षित तत्काल जलकर भस्म हो गए किंतु भागवत की कथा के प्रभाव से परीक्षित किया तो मोक्ष हो गया था और जन्म जय सर्प यज्ञ किया आस्तिक ऋषि ने उसे बंद करवा दिया किंतु इसके बाद वो जो ब्राह्मण था ना मंत्रज्ञ ब्राह्मण वो मंत्रज्ञ ब्राह्मण इसके बाद बहुत दुखी रहने लग गया कोई भी व्यक्ति उसको अपने निकट नहीं बैठने देता उसको लगता की मेरे ऊपर बड़ा भारी पाप लगा मैंने धन के लोभ में आकर एक राजा की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी मैंने राजा की रक्षा नहीं की मैंने बहुत बुरा किया बहुत दुखी हो गया धन तो मुझे मिल गया परमे सर्व ऋषि मुनि महात्माओं से तिरस्कृत और बहिष्कृत हो गया अब तो महाराज ये ब्राह्मण शाकल्य नाम के ऋषि की शरण में आया कश्यप नाम का ब्राह्मण रोने लग गया बोले महाराज कोई ब्राह्मण मेरा स्पर्श नहीं करता मेरा मुख लोग नहीं देखना चाहते हैं मैं अत्यंत दुखित होकर भटक रहा हूं भगवान किस पाप का परिणाम है महर्षि शाकल ने नेत्र बंद कर लिए कहा राजन ब्राह्मण देव तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया सामर्थ्य होते हुए भी एक भक्त राजर्षि की रक्षा नहीं की रक्षा करने के लिए तुम चले थे पर धन के लोभ से बीच में ही लौट गए अब कान खोलकर सुन लो। आज के डॉक्टरों को जरूर सुनना चाहिए जो चिकित्सा कर्मी हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए स्कंद पुराण में लिखा है जो मनुष्य दिश की चिकित्सा रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ है फिर भी काम क्रोध लोभ भय अथवा मात्सर्य अथवा मोह के कारण विष से पीड़ित व्यक्ति की रोग से पीड़ित व्यक्ति की रक्षा नहीं करता उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है वह ब्रह्म हत्यारा सरावी चोर गुरुपत्नी गामी और संसार दोष से दूषित है ऐसे व्यक्ति के उद्धार का कोई उपाय नहीं है राजर्षि परीक्षित वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले महान भगवान के भक्त थे तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उन्हें जीवित कर देते तो अब तक वो महाराज होते तो कितना लोगों का भला करते पर तुम्हारी विद्या केवल लोभ में रह गई फंसी हुई तुमने अच्छा काम नहीं किया आज तो हमने सुना है कि वेंटिलेटर पर रख कर के डॉक्टर लंबा चौड़ा बिल बनाते रहते हैं और आज भी जो लोग बहुत ईमानदारी से जो हॉस्पिटल चिकित्सा करते हैं वो हॉस्पिटल अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं डॉक्टर वहां सेवा ही नहीं करते हैं। क्यों उन सबकी जांच लिखते हैं तो जांच में उन सबका कमीशन निश्चित है सबको कमीशन मिलता है रोगी मरे दिया इसकी चिंता उनको नहीं है हमने गाँव में देखा है आप लोगों ने भी देखा होगा गांवड़े के लोग जो सांप का बिच्छू का जहर उतारना जानते थे वो खेत पे काम कर रहे हैं उनको पता चला कि अमुक गांव में अमुक व्यक्ति को सर्फ ने काट लिया तो अपना लाख काम छोड़कर तत्काल फिर पड़ते थे कहते नहीं तो हमको पाप लगेगा वो बिना पढ़े लिखे लोग जानते थे और एक कूटी कौड़ी नहीं लेते थे उनके इलाज के बदले में और हमने अपनी आंखों से देखा है उस मंत्र चिकित्सा से वे रोगी स्वस्थ हो जाया करते थे एक गांव की घटना है एक गरीब आदमी की पत्नी को कैंसर हो गया उस स्थान पर हम भी हुआ है डॉक्टर को दिखाया जांच हुई और जांच में पता चल गया कि कैंसर है और आज भी कैंसर का इलाज तो बहुत कठिन महंगा है और कैंसर जिसको हो जाता तो लोग वो तो रोगी तो समझ ही लेता कि अब तो बच जाए तो चमत्कार समझो अन्यथा तो हमारी मृत्यु निश्चित है वो व्यक्ति इतना गरीब था कि घर में खाने को भी नहीं छोटा सा एकाध खेत हम अपनी खेत खलिहान बेच भी दें तो भी पत्नी का इलाज तो करा नहीं सकते तो महाराज उस जंगल में एक हनुमान जी की मढ़ी थी वहाँ सामने घरवाली को बिठा दिया और खुद बैठ गया बोले तो अब तो यहीं जान दे देंगे अब हमको और तो किसके पास जाएं आपसे बड़ा डॉक्टर थोड़ी है कोई आप चाहो तो मार डारो और चाहो तो ठीक तो कर दो वो महाराज दो तीन दिन बैठा रहा भू का प्यासा पतें के किसाई जंगल में तो हनुमान थोड़ी झपकी आई तो हनुमान जी ने कहा पलास का जंगल पलास जानते हो ना छे ढाक का पलास का जंगल बोले पत्ता पत्थर पे पीस के इसको पिला दो ठीक हो जाएगी वो महाराज पत्ता पीस करके पिला वो ठीक हो गई वो कोई कैंसर की दवा थोड़ी पर हनुमान जी ने कह दिया ठीक हो गई और उसके बाद हल्ला मच गया तो हमने हम महाराज जी के साथ गए थे वहाँ बंबई कलकत्ता से भी कैंसर के मरीज वहाँ आए और वही पत्ता कूट पीस करके खा करके ठीक हो गए अब वहां मंदिर बन गया हनुमान जी का घंटा चढ़ गए महाराज वैभव गाड़ी वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए रोड भी बन गया सब हो गया अब वो लोगों ने कुछ लेना शुरू कर दिया जैसे ही लेना शुरू किया वो सिद्धि जय सिया तो कैंसर ठीक है होने वाली सिद्धि खत्म हो गई हनुमान जी ने वापस ले ली एक गांव की सत्य घटना है तो कहने का आशय हमारा यह है ये लिखा है स्कंद पुराण में कि जो व्यक्ति सर्प विष की चिकित्सा रोग की चिकित्सा करने में समर्थ है और रोगी को रोग मुक्त नहीं करता है विष की बाधा जिसको है उसको विष्वुक्त नहीं करता है उसको ब्रह्महत्या का पाप शराब पीने का पाप चोरी का पाप गुरुपत्नी गमन का पाप लगता है और महाराज वो कभी मुक्त नहीं होता पाप से उसको तो भयंकर नरक में उसको पड़ा रहना पड़ता है अब काश्यप बोला बोला महाराज अब गलती होने चीजों तो हो गई अब हमारा प्राय चित्र क्या है बोले तुम जाओ वेंकटाचल में जाओ और वेंकटाचल में जाकर के स्वामी पुष्करणी में स्नान करो स्वर्ण मुकरी नदी के तट पर वेंकटाचल है इसी वेंकटाचल का नाम शीषाचल भी है अब ध्यान से सुन लो साकल्य महर्षि कह रहे हैं वेंकटाचल पर आने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या रहा हो तो भी आकर पवित्र हो जाता है नदी में इस ब्रह्म हत्या का इस जन्म का या जन्मांतर का भी कोई पाप लगा हो तो इस, इस स्वामी पुष्करणी में स्नान करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है जाने अनजाने मद्यपान कर लिया हो तो उसका पाप भी नष्ट हो जाता है स्वर्ण चोरी का पाप नष्ट हो जाता है इस स्वामी पुष्करणी में निवास इ, इ, इ, स्वामी पुष्करणी में स्नान करो इसके उत्तर तट पर भगवान श्री निवास विराजते हैं और फिर पश्चिम तट पर विराजमान श्री वाराह भगवान का दर्शन करो स्वामी पुष्करणी में स्नान करके वाराह भगवान का दर्शन करना चाहिए बारह भगवान भी वही पश्चिम की ओर विराजमान है बारह भगवान का दर्शन करो और बस इसी से तुम मुक्त हो जाओगे ये ब्राह्मण महाराज जी उधर से कहा का ब्राह्मण था उधर के हस्तिनापुर क्षेत्र का ही ब्राह्मण था वहां से पैदल चलकर के यहाँ आया तो आकर के उसने स्नान किया स्नान करके भगवान इस पवित्र सरोवर में स्नान किया स्वामी पुष्करणी में स्नान किया यज्ञवारह भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके भगवान वेंकटाचल भगवान की उपास वेंकटनाथ भगवान की उपासना की और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय स्वामी तीर्थ में जो स्नान करते हैं स्वामी पुष्करणी में वे तामिस्त्र अंधतामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभीपा कालसूत्र सूत्र अशिपत्र कृमिभक्ष अंधकूप स्वंश तालमली लाला भक्ष अभी वजर्षण कर्णक क्षार कर्दम पातन रक्षोगणनाशन सूलभ प्रोत निरोधन तिरोधान सूची मुख सूर्य भक्ष सोणित ये अट्ठाईस प्रकार के नरक है अट्ठाईस प्रकार के नरकों में वह व्यक्ति नहीं जाता है जो आकर श्रद्धा पूर्वक स्वामी पुष्करणी में स्नान करता है और फिर वाराह भगवान का दर्शन करता है श्रीनिवास भगवान का दर्शन करता है वो इन सब से मुक्त हो जाता है अब ये सब पाप दिए हैं अट्ठाईस प्रकार के नरकों में कौन कौन से पाप करने वाला किस किस नरक में जाता है ये विस्तार पूर्वक बताया है एक बार स्नान कर ले स्वामी पुष्करणी में तो अश्वी धैर्य का फल प्राप्त होता है दो बार स्नान कर ले तो आत्म ज्ञान और चार प्रकार की मुक्ति का अधिकारी हो जाता है और यहां रहकर नित्य ही स्नान करे तब तो कहना ही क्या है स्वामी तीर्थ में स्नान करने से बुद्धि लक्ष्मी कीर्ति संपत्ति ज्ञान धर्म और वैराग्य इनकी प्राप्ति के साथ अंतकरण की शुद्धि हो जाती है ऐसा दिव्य ये स्वामी पुष्करणी तीर्थ है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है हे ऋषियों स्वामी तीर्थ की महिमा का मैं तुम्हें वर्णन कर रहा हूं चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट थे ये नंद नाम के राजा उनके पुत्र का नाम हुआ धर्मगुप्त धर्मगुप्त को वे अपने राज्य का युवराज बनाकर उत्तराधिकारी बनाकर राजा बनाकर के स्वयं तपस्या करने चले गए और धर्मगुप्त ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए देवताओं को तृप्त किया एक दिन वो धर्मगुप्त घोड़े पर बैठकर के शिकार खेलने के लिए गया तो महाराज जी एक संध्या का समय संध्या उपासना करके गायत्री का जप किया और उसी समय एक भयंकर सिंह अब रात्रि का समय हो रहा था तो राजा ने सोचा कि हम भटक गए हैं जंगल में नीचे रहने में खतरा हो सकता है नीचे सो जाए तो सोया जा हुआ व्यक्ति मुर्दे के समान होता है कोई हिंसक जीव आक्रमण कर सकता है इसलिए राजा संध्या का समय जानकर पेड़ पर चढ़ गया और नंद नाम का राजा जब पेड़ पर चढ़ा तो वहां एक भालू बैठा था उसको और डर लगा कि नीचे शेर का डर ऊपर भालू का डर भालू ने कहा राजन तुम आए हो यहाँ चिंता मत करो हमारा सनातन धर्म अतिथि देवो भव का उपदेश करता है यद्यपि ये वृक्ष मेरा घर नहीं है पर मैं भी एक रात्रि के लिए यहाँ रुका हूँ ये मेरा घर हो गया और तुम मेरे घर में आए हो तो तुम तुम्हारा स्वागत है देखो तुम और हम एक दूसरे के शत्रु हैं, तुम भी हमारे जैसे हिंसक प्राणियों का वध कर दिया करते हो लेकिन हम दोनों संकट में हैं, क्यों ना प्रेम से रहें? थोड़ी देर तुम सो जाओ नीचे भयंकर बबर शेर खड़ा है यह हम दोनों को खाना चाहता है आधी रात तुम सो जाओ मेरी गोद में से रख के और फिर आधा में सो जाऊंगा तुम्हारी गोद में से रख के आधी रात तब तक सवेरा हो जाएगा शेर चला जाएगा तो हम अपने स्थान को चले जाएंगे, तुम अपने स्थान को चले जाना महाराज धर्मगुप्त सो गए वृक्ष पर और सिंह ने रीछ से कहा देखो ये राजा तो बहुत बलवान है हमारा तुम्हारा दोनों का ही शत्रु है हमको भी मार सकता तुमको भी मार सकता तो इसको तुम धक्का देकर नीचे गिरा दो मैं भूखा हूं मेरा आहार मुझे मिल जाएगा सिंह ने कहा कि तुम धर्म को नहीं जानते हो विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है बहुत ध्यान से सुने विश्वासघात से बड़ा पाप इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं है जो मित्र द्रोह करता है विश्वासघात को ही मित्र द्रोह कहते हैं मित्र किसको कहते हैं जिसने पूरा विश्वास किया हो उसी के साथ घात कर दिया तो विश्वासघात हो गया इसलिए मित्र द्रोह को ही विश्वासघात कहा जाता है तो महाराज जी कन् पुराण में लिखा है कि मित्र द्रोह करने के बाद विश्वासघात करने के बाद कोई सोचे कि मेरे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा तो दस हजार यज्ञ कर ले तो भी उसका पाप नष्ट होने वाला नहीं करोड़ों जन्मों में भी पाप उसका नष्ट नहीं होता है ब्रह्म हत्या पापा नाम कथनचिन निष्कृतिर्भवे विश्वासघात नाम पाप न नोटि हत्या आदि के पाप का प्रायश्चित तो संभव है किंतु विश्वास घात का पाप करोड़ों जन्मों तक भी नष्ट नहीं होता इसलिए कभी किसी के साथ दगा मत करो छल मत करो विश्वास घात मत करो विश्वासघात महा पाप है यह पृथ्वी मेरु मंदरा चल के भार को सह सकती है पर विश्वासघाती के भार को धरती भी सह नहीं करती है सिंह चुप हो गया बोले ठीक है तुम्हारी इच्छा आवाज ही रात बीत गई धर्मगुप्त जगा भालू बोला मैं सो जाऊं बोले यहां सो जाऊ तो भालू सो गया धर्मगुप्त जग रहे थे राजा ने कहा देखो उस सिंह ने कहा देखो राजन अभी तो इस भालू को भूख नहीं लगी थी इसलिए बड़े बड़े धर्मशास्त्र की बातें ये छांट रहा था अब जैसी सो के जगेगा इसको लगेगी भूख तो सबसे पहला कलेू तुम्हारा करेगा अब मैं भूखा हूँ इसलिए राजा का कर्तव्य है सबके साथ न्याय करना मेरा आहार है मेरा आहार मुझे दो ये तो न्याय है इसको धक्का देकर नीचे गिरा दो मैं खाकर चला जाऊंगा तुम भी आनंद से सो जाना और जहां से आए हो वहां चले जाना ये महाराज बातों में आ गया और इसने विश्वासघात कर दिया धर्मगुप्त ने वो भालू ने विश्वासघात नहीं किया पर इसने धर्म विश्वासघात कर दिया एक धक्का दिया भालू को पर भालू तो भालू ठहरा वो जैसे उसको लुढ़काया तुरंत तो तो उसने अपनी टांग से हाथ से डाल पकड़ ली और उलट के फिर चढ़ गया गिरा रही भालू में यह अभ्यास होता उसमें यह कला होती है वो उल्टा सीधा दोनों तरफ से चढ़ जाता पेड़ पर उसने क्रोधपूर्वक कहा कि तुमने विश्वासघात किया है राजन मेरे साथ ये तुमने ठीक नहीं किया देखो मैं सामान्य भालू नहीं हूं मैं ध्यान काष्ठ नामक ऋषि हूँ भालू का वेश अपने योग बल से धारण करके मैं विचर रहा हूँ आप लोग कहेंगे भालू का वेश क्यों बोले देखो ब्रह्मचिंतन करना मनुष्य शरीर के साथ बहुत मर्यादा है इस हाथ में इतनी मिट्टी लगाओ उस हाथ में इतनी मिट्टी लगाओ कमंडल ले यूँ करो त्यो करो अचला लंगोटी कमंडल यो दुनिया भर का बंधन और भालू को ना अचला जरूरत ना लंगोटी की जरूरत ना कोई कमंडल की जरूरत इसलिए मैंने अपने योग बल से भालू का वेश धारण किया है और प्रेम से भजन कर रहा था पर तुमने ठीक नहीं किया तुमने धकेला है और इस अपराध से तुम पागल हो जाओगे पागल होकर के बिचरो कि तुम सिंह नहीं हो तुम तो यक्ष हो पहले कुबेर के मंत्री थे एक समय हिमालय पर्वत पर अपने हिमालय पर्वत के शिखर पर अपनी स्त्री के साथ तुम रमण करने लगे और वहीं गौतम ऋषि बैठकर भजन कर रहे थे उन्होंने तुझे अपने गुफा के द्वार पर नग्न देख लिया उन्होंने शाप दिया अरे दुष्ट तुझे लज्जा नहीं है जा सिंह हो जा तो इसलिए तुम सिंह हो गए अब तो सिंह ने देह त्याग कर दिया वो मुक्त हो गया और इधर ध्यान नाम के जो ऋषि हैं वे ऋषि रूप धारण करके पुनः अपनी गुफा में चले गए और तो महाराज अब ये बेचारा पागल हो गया धर्मगुप्त एकदम विक्षिप्त हो गया मंत्रियों ने कहा कि तो बड़ी विकट समस्या है बहुत इलाज किया लेकिन तो इतना बड़ा पाप था पागल हो गया ठीक ही न हो धर्मगुप्त को लेकर के उसके पिता नंद नर्मदा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे नर्मदा के तट पर गए और नर्मदा के तट पर जाकर के उनके पिता नंद से कहा कि महाराज आप इनको राजा बना के आए थे पर ये तो पागल हो गए अब आप कैसी व्यवस्था कीजिए बिना राजा के अराजकता फैल रही है तब अपने पुत्र धर्मगुप्त को लेकर नंद महर्षि जैमिनी के पास गए और महर्षि जयमिनी से पूछा जयमिनी ने कहा नेत्र बंद करके ध्यान पूर्वक कहा किसने विश्वासघात किया है ये उस भालू के ध्यान मुनि के शाप से पागल हो गया है और ऐसे विश्वास का भी मोक्ष करने वाला धरती पर एक ही तीर्थ है वो वेंकटाचल पर्वत है जहाँ स्वामी पुष्करणी विराजमान है वाराह भगवान विराजमान है श्रीनिवास भगवान विराजमान है वहाँ जाकर स्वामी पुष्करणी में स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा अब तो महाराज मंत्री लोग लेकर के उसको आए यहाँ जैसे ही स्वामी पुष्करणी में स्नान किया स्नान करते ही उसका पागलपन नष्ट हो गया भगवान श्री निवास का दर्शन पूजन किया और फिर पुनः धर्म पूर्वक अपनी नगरी में जा करके वो शासन करने लग गया महाराज इस कथा को भी जो सुनता है इस स्वामी पुष्करणी के महात्म को जो सुनता है उसको ब्रह्महत्या जैसा पाप लगा हो वो भी तत्काल नष्ट हो जाता है ऐसी महिमा है बोलो भक्तवत्सल वक्त भगवान की जय Govind jai jai Gopal jai jai Govind jai jai Gopal In the day. परसर जी महाराज की महर्षि श्री मैत्री महाराज की जय जय श्री राधे ये वेंकटाचल महात्म बहुत विस्तृत है कई पुराणों में है हम इस चंद पुराण के अनुसार थोड़ी थोड़ी चर्चा वही वेंकटाचल महात्म की कर रहे हैं तिरुपति बालाजी की महिमा का वर्णन करके श्रवण करके अपने वाणी और श्रवणों को पवित्र कर रहे हैं और विष्णु पुराण की भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे कल तक के प्रसंग में आप लोगों ने महत्व के क्रम से कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ पिंड और ब्रह्मांड का इसका आपने श्रवण किया और इधर श्री पराशर महर्षि उन्होंने ब्रह्मा जी ने कैसे चातुर्वर्ण की व्यवस्था की इसका वर्णन किया है वर्ण और आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र ये चार वर्ण और ब्रह्मचर्य गृहस्थ बान प्रसुरस सन्यासी चार आसमों का वर्णन किया है पृथ्वी का विभाग अन्न आदि की उत्पत्ति का भी वर्णन किया है और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन करके कहा है महाराज धान जौ गेहूं छोटे धान्य तिल कंगनी ज्वार कोदो छोटी मटर उड़द मूंग मसूर बड़ी मटर कुलथई राई चना और सन ये सत्रह प्रकार की ग्राम्य औषधिया है इनको और दो और मिला करके येह छोटे तिल कंगनी कुल्थी और सामा निवार मरकट मक्का मक्के को ही मरकट कहा गया ये चौदह ग्राम्य और बनने औषधी है यज्ञानुष्ठान की औषधिया हैं और इसके बाद महाराज अलग अलग लोगों के स्थानों का भी निश्चय किया गया कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को पितृलोक मिलता है युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक मिलता है अपने धर्म का पालन करते हुए व्यापार करने वाले वैश्यों को वायुलोक मिलता है सेवा धर्म पारायण शूद्रों को गंधर्वलोक मिलता है किंतु अठासी हजार जो ऊर्दरेता मुनि है और जो गुरुकुलवासी ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, उनको सप्तर्षियों का लोक प्राप्त उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है वनवासी वानप्रस्थियों को सप्तर्शलोक प्राप्त होता है सन्यासियों को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ये सब लोगों का वर्णन करके अंत में कहा वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो गया भगवान की भक्ति करता है वो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके वैकुंठ को प्राप्त करता है भगवान के धाम को प्राप्त करता है इसलिए भैया स्वधर्म पालन जरूर करना चाहिए पर स्वधर्म पालन से भी आपको परम कल्याण की प्राप्ति बिना भगवत भक्ति के नहीं होगी स्वधर्म पालन की सार्थकता भी परम धर्म पालन में है और वो परम धर्म है सबई पुंसा परो धर्मो य तो भक्ति अधोक्षज भगवान अधोक्षज में भक्ति हो इसलिए बड़ा सुंदर श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है गत्वा गिवर्त चंद्र सूर्यादयो गृहा निवर्तनते द्वादशाक्षर चिंतका बड़े बड़े योगी यति तपी कर्मकांडी ज्ञानी ध्यानी कोई चंद्रलोक जाकर कोई सूर्यलोक जाकर कोई अग्निलोक जाकर कोई इंद्रलोक जाकर लौट आए कोई ब्रह्मलोक जाकर लौट आए लेकिन जो द्वादशाक्षर के चिंतक हैं वो लौट करके कभी धरती पर नहीं आए भगवान के श्री राम तारक सदक्षर मंत्राज का अनन्य भाव से जप करने वाले अष्टाक्षर नारायण मंत्र का जप करने वाले द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का जप करने वाले लोग लौट कर पुनः धरती पर नहीं आते अब एक बात और है बहुत से लोग कहेंगे तमाम लोग तिलक भी लगाते हैं तुलसी भी पहनते हैं अपनी परंपरा के अनुसार द्वाद साक्षर सड़क्षर अस्ताक्षर का जब भी करते हैं वो तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वे भी मुक्त नहीं हो पाते दुर्गति को भोगते हुए देखे जाते हैं मरने के बाद में ये महात्म के बाकी कहा चले जाते हैं इस समय ये प्रश्न हो सकता है इस प्रश्न का समाधान ये है जहाँ भगवान की भक्ति की तिलक की तुलसी की भगवान नाम की महिमा है वही हरि गुरु और संत के अपराध की भी तो महिमा है ध्यान बात भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध लग गया गुरु अपराध लग गया अपराध लग गया तो और, और जो नियम है वो हम पालन नहीं करते इसलिए हमको इनका लाभ तीर्थों का भी लाभ हमको जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता इसलिए हरी गुरु और संक्षिप्त में बात है हरी गुरु और संत इनके अपराध से बचकर के तीर्थ यात्रा करो इनके अपराध से बचकर भजन करो तो फिर लौट कर फिर नहीं आना पड़ेगा भगवत भागवत अपराध यही जीव के कल्याण के पथ की सबसे बड़ी बाधा है इस अपराध से बचालो तो खाली तिलक लगाने से भी कल्याण हो जाएगा एक माला फेरोगे तो भी कल्याण हो जाएगा और सब तो करें पर वैष्णव का जो आचार अभी थोड़ी देर पहले बताया गया वो हमारे जीवन में न हो तो फिर तो भाई अपने किए हुए का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा इसलिए भाई द्वादशाक्षर चिंतन तो होना ही चाहिए किंतु वैष्णव को जैसे सत्य सदाचार ब्रह्मचर्य आदि से संपन्न होना चाहिए उन नियमों का पालन करना चाहिए हम चाहे जितना भजन करें साधन करें और जिन महापुरुषों का आश्रय लेकर रहते हैं, उन्हीं से छल करें उन्हीं से कपट करें उन्हीं से झूठ व्यवहार करें तो कान खोलकर सुन लो इस बात को भजन करते करते भले ही माला घिस जाए तो भी कल्याण में संदेह बना रहेगा जीव की सहजता सरलता ही उसका कल्याण करती है साधन अवश्य करना चाहिए पर जीवन अत्यंत अत्यंत विशुद्ध और निर्मल होना चाहिए विमल विवेक गुरु तन किए दुराव और हम क्या अपने हृदय को कभी खोलकर अपने गुरुजनों के चरणों के चरणों में रख पाते हैं क्या नहीं रख पाते हैं जैसे निश्चल निष्कपट भाव से हमें उनका सेवन करना चाहिए ठाकुर जी का संतों का गुरुजनों का वैसा सेवन हम नहीं कर पाते हैं इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है तो महाराज जी लिखा है गत्वा लिखने योग्य श्लोक है गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयोगिहा अद्यावर्तनते द्वादशाक्षर चिंतका चंद्र सूर्य भी अपने स्थान से च्युत हो जाए पर भगवान का भक्त अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होता है क्योंकि वह अच्युत का उपासक है तामिश्रम अंधतामिश्रम महारौरव रौरव, रौरव अति पत्रवनम घोरम काल सूत्र मवीचिकम विनंद का नाम वेद सेघात कारिणाम स्थान में तत् जो भगवान से विमुख हैं ऐसे नास्तिकों के लिए ही ये नरक हैं मरीचि आदि प्रजापति गण कैसे प्रकट हुए इनको भी श्री परशर पराशर महर्षि ने वर्णन किया है श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगु पुलस्तु अंगिरा मरीच दक्ष अत्रि वशिष्ठ इन मानस पुत्रों की उत्पत्ति की अपने मन के संकल्प से उत्पत्ति की इसके बाद ख्याति भूति संभूती क्षमा प्रीति सन्नति ऊर्जा अनुसूया प्रसूति इन नौ कन्याओं को इन ऋषियों के साथ विवाह कर दिया सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनंदन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया पर श्री पराशर जी कहते हैं सनंदनादयो येतो पूर्व सृष्टा सुवेद सा नोके स्व सज्जन निरपेक्षा प्रजासुते सर्वेते सर्वे ज्ञाना वीतरागा निरपेक्ष लोक सृष्टौ महात्मना इन सनकादिक भगवान ने चतुर्थ आश्रम निवृत्ति मार्ग को ही स्वीकार किया इन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया तो ये मात्तर आदि दोषो ऐसी और विरक्त चतुर्थाश्रमी महात्मा हो गए संत हो गए श्री ब्रह्मा जी महाराज ने क्रोध किया मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मानते हैं कहते सृष्टि विस्तार नहीं करेंगे तपस्या ही करेंगे उसी समय और जो है एक बालक प्रकट हुआ उसका नाम रुद्र हुआ जो ब्रह्मा के भ्रू मध्य से प्रकट हुआ और वो अर्धनारी स्वरूप में प्रकट हुए आधा नर और आधी नारी कहा कि तुम अपने ग्यारह भाग करके ग्यारह रुद्रों के रूप में प्रकट होकर के के और तुम सृष्टि का विस्तार करो महाराजी शंकर जी ने ग्यारह रूप धारण करके सृष्टि विस्तार तो किया लेकिन इतनी भयंकर सृष्टि की ब्रह्मा जी घबरा गए बोले अब तुमको पता चल गया आप संहार के देवता हो आप विस्तार के देवता नहीं हो महाप्रलय में इनकी आवश्यकता पड़ेगी तब प्रयोग करना अब आप तो भजन करो तो भोले बाबा आज भी कैलाश में विराजमान होकर राम राम कर रहे हैं इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया उनके दाहिने भाग से मनु और बाम भाग से शत्रु प्रकट हो गयी और महाराज जी प्रियव्रत और उत्तान नाम के दो पुत्र उत्पन्न हो गए प्रसूति, देवहूति नाम की तीन कन्याएं प्रकट हुईं। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ बड़ा पवित्र वंश का विस्तार हुआ दक्षिणा से रुचि नाम के प्रजापति ने जो आकुति से विवाह किया यज्ञ यज्ञवाराह का अवतरण हुआ दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह हुआ और बारह पुत्र उत्पन्न हुए जो याम नाम के देवता कहलाए दक्ष का विवाह प्रसूति से हुआ चौबीस कन्याएं उत्पन्न हुई उनके बड़े पवित्र नाम हैं, श्रद्धा लक्ष्मी धरती तुष्टि, मेधा पुष्टि क्रिया बुद्धि लज्जा बपु शांति विद्धि कीर्ति धर्म ने तेरह पत्नियों को धर्म ने स्वीकार किया उनसे छोटी ग्यारह कन्याएति संभूति, स्मृति प्रीति क्षमा अनुसूया, ऊर्जा स्वाहा स्वधा इनके भी अलग अलग क्रम सह, भ्रभु शिव मरीच अंगिरा, पुलस्त पुल वशिष्ठ आदि के साथ इनका विवाह हुआ अग्नि का विवाह स्वाहा के साथ और स्वधा का विवाह चित्रों के राजा अरिमा के साथ हुआ इस प्रकार से पवित्र वंश का विस्तार हुआ स्वयंभु मनु बड़े धर्मात्मा हुए इनका शासन पूर्ण धर्म में था मनुष्यों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए इन्होंने भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी की आज्ञा से आचार संगीता का निर्माण किया जिसे मनुस्मृति कहा जाता है श्री पराशर महर्षि कह रहे हैं गुणत्रयमयम ये तद ब्रह्म शक्ति तय महत्व यातिशयात परम नर्तते पुनः जो भगवान का शरणागत भक्त है माया के तीन गुण सत्व रज और तम इन तीनों से जो ऊपर उठ गया है और भगवान के चरण कमलों को जिस भाग्यशाली जीव ने प्राप्त कर लिया है वो लौट करके फिर कभी संसार चक्र में पड़ता नहीं है परम नावर्तते पुनः फिर लौट कर संसार चक्र में नहीं आता है तामसी सृष्टि का भी वर्णन किया है और ये तामसी जीव भी ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न है अलग से कहीं से कोई नहीं आए बोलो भक्तवत्सल चलो भगवान की जय भृगुजी महाराज ने ख्याता भ्रगुजी महाराज ने ख्याति नाम की अपनी पत्नी से धाता विधाता नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया और एक कन्या को जन्म दिया ये कन्या हुई भगवती श्री देवी लक्ष्मी देवी और भगवान ने हरिमेधा ऋषि के यहाँ उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि रूप में भगवान ने अवतार लिया और भगवान ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया और विवाह करके वो भग जी के जामाता हुए भगवान बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये भगवान श्रीहरि का अवतार ब्राह्मण कुल का अवतार और भृग जी की पुत्री लक्ष्मी हैं, उनके साथ विवाह संपन्न हुआ है पराशर मैत्री जी ने पूछा कि भगवान हमने सुना है कि लक्ष्मी जी तो क्षीर सिंधु के मंथन से प्रकट हुई थी फिर आपने कह दिया कि लक्ष्मी जी भृगु जी की पुत्री हैं, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आई आप कृपा करके इसको समझाओ पराशर जी हंसने लगे बोले मैत्रे मैं जानता हूँ तुम सब कुछ समझते हो पर लक्ष्मी के तत्व के संबंध में तुम पूछ रहे हो ये लक्ष्मी तो भगवान की प्राण वल्लवा है अनपाय शक्ति हैं ये भगवान से कभी अलग होती नहीं सदा सर्वदा भगवान के निकट रहती है ये भगवान के वक्षस्थल में विराजमान रहती है इतने सुंदर श्लोक हैं महाराज जी एक, एक श्लोक श्रवण करने योगे मई श्री परा नि वैषा जगन्माता विष्णो यथा सर्वगतो यहां तथा विज्क्त ये भगवान की अनपायी शक्ति है भगवती महालक्ष्मी जैसे भगवान विष्णु सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, ऐसे ही लक्ष्मी जी भी सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है। हैं। भगवान विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी हैं। गिरा अरथ जल नयो हरि यदि भगवान न्याय हैं तो लक्ष्मी जी नीति हैं विष्णु भगवान बोध हैं तो ये बुद्धि हैं भगवान विष्णु धर्म हैं तो ये क्रिया हैं भगवान विष्णु सृष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि हैं लक्ष्मी जी भूदेवी हैं तो भगवान भूदेवी को धारण करने वाले वारा हैं भगवान संतोष हैं तो लक्ष्मी जी संतोषी हैं सुष्टि देवी है भगवान इच्छा हैं इच्छा भगवती लक्ष्मी हैं तो कामना भगवान श्रीहरी हैं भगवान नारायण यज्ञ हैं तो लक्ष्मी जी दक्षिणा हैं। भगवान नारायण यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला वेद दक्षिणा गाय का घी हैं तो आहुति लक्ष्मी जी हैं। है भगवान हैं। भगवान यजमान ग्रह हैं तो लक्ष्मी जी पत्नी साला हैं। भगवान यज्ञ का यूप हैं तो लक्ष्मी जी छिटी हैं। भगवान कुशा हैं तो लक्ष्मी जी इधमा हैं। भगवान सामवेद हैं तो लक्ष्मी जी उद्गी हैं सामवेद की उद्गी भगवान अग्नि हैं तो लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। और महाराज जी लिखा शंकरो भगवान सौरी गौरी लक्ष्मी भगवान नारायण शंकर है शिव है और भगवती महालक्ष्मी ही गौरी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की विष्णु पुराण में लिखा है विष्णु ही शिव हैं और जब विष्णु शिव हो जाते हैं तो लक्ष्मी जी उनके निकट पार्वती के रूप से विरासती है ये बात समझ में आ जाए तो भैया भेद कहाँ रह जाएगा हा? भगवान नारायण सूर्य हैं तो उनकी प्रभा लक्ष्मी जी है भगवान विष्णु पित्री हैं तो उनकी शक्ति स्वधा देवी हैं लक्ष्मी जी और महाराज जी इस प्रकार से लक्ष्मी जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान विष्णु आकाश हैं तो लक्ष्मी जी जुलोक हैं यदि भगवान चंद्रमा है तो लक्ष्मी जी उनकी अंग हैं, है अक्षय कांती है भगवान वायु हैं, तो लक्ष्मी जी चेष्टा हैं, ध्रुति हैं। भगवान समुद्र हैं, तो लक्ष्मी जी उनकी तरंग हैं। भगवान इंद्र हैं, तो लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। भगवान यम हैं, तो लक्ष्मी जी धूमोरना उनकी पत्नी हैं। और भगवान विष्णु कुबेर है तो लक्ष्मी जी रिद्धि है।, है, तो है और भगवान विष्णु वरुण है तो महालक्ष्मी गौरी है भगवान श्री हरि कार्तिकेय हैं तो लक्ष्मी जी देव सेना हैं और भगवान गदाधर आस्त्रे हैं तो लक्ष्मी जी शक्ति हैं भगवान निमेश हैं तो लक्ष्मी जी कास्ता हैं भगवान मुहूर्त हैं तो लक्ष्मी जी कला हैं और भगवान दीपक हैं तो लक्ष्मी जी उसका प्रकाश है ज्योति है भगवान विष्णु कमल है तो लक्ष्मी जी कमलवासनी, कमलवासनी, कमल में विराजने वाली हैं, उनकी बधु हैं। भगवान नद हैं, तो लक्ष्मी जी नदी हैं। है भगवान वृक्ष हैं, तो लक्ष्मी जी लता है भगवान काम हैं, तो लक्ष्मी जी रति हैं। भगवान वृषभ हैं बहुत ध्यान से सुनो विष्णु पुराण में भगवान वृषभ है तो लक्ष्मी जी साक्षात गऊ माता है ये वृषभ और लक्ष्मी वृषभ और गाय लक्ष्मी ना रहे हैं साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं कहाँ तक कहें महाराज कृष्णा लक्ष्मी जगन्नाथो लोभो नारायण राजस्य मैत्रेय लक्ष्मी गोविंद किसी के दोस्त मत देखो यदि भगवान नारायण लोभ हैं तो लक्ष्मी जी कृष्णा है भगवान नारायण लोग हैं तो लक्ष्मी जी कृष्णा है अंत में पराशर महर्षि कह रहे हैं बोले हम ज्यादा क्या कहें देव त्रं मनुष्यादनामा भगवान हरी स्त्री नाम स्त्रीश विद्येया नान विद्यते परम देवता पशु पक्षी मनुष्य इनमें जितने भी स्त्रीवाची जड़ चेतन में शब्द हैं, वो सब लक्ष्मी जी का श्री जी का बोधक हैं, और जितने पुरुषवाचक शब्द हैं, वे तो सब के सब नारायण के बोधक हैं। इसलिए दोनों में भेद नहीं है दोनों एक रूप ही बोलो वत्सल भगवान की ए, मैत्री तुमने पूछा है कि भृगु जी की पुत्री जो लक्ष्मी जी है वो समुद्र से कैसे प्रकट है बोले एक समय की बात है भगवान शंकर के अंश दुर्वासा जी महाराज विचर रहे थे पृथ्वी पर विचर रहे थे उन्होंने देखा कि एक विद्याधरी के हाथ में बड़ी सुंदर पुष्पों की माला है सांतानक नामक जो नंदन वन के दिव्य वृक्ष हैं, उनके सुगंधित पुष्पों की माला बड़ी रचपत् के गूथ करके बनाई है उसने और वो माला हाथ में लिए हुए है उस माला की सुगंध को देख करके उस माला की संरचना की कलाकृति को देख करके रुद्रावतार श्री दुर्गाशाजी महाराज के मन में इच्छा हुई कि माला में ले लो क्या करोगे माला का पहले आप जटाओं में बांध लेंगे बोलो भक्तवत् भगवान ये जटा वाले महात्मा इनको बढ़िया माला मिले और अच्छे जटा तो पहले जटा में ही बांध लेते हैं लिखा है मा दुर्वासा जी ने कहा इसको हम जटा में बांधेंगे जटा का आभूषण बना लेंगे भागवत की कथा थोड़ी दूसरी प्रकार के कल्प से कि वो भगवान की माला लेकर आ रहे थे पर यहाँ विद्याधरी ने माला गूथ बनाई थी और उसे वो अमनिया थी किसी की पहनी हुई माला नहीं थी पर उसको देख करके दुर्वासा जी के मन में आया की ये माला में लेकर के अपनी जटाओं का आभूषण बनाऊ याचिता तेन सन्मी मलां विद्याधरा दद तस्म विशालादर प्रणिपत ददौ तस्म विशाला देखो सब बात सीखने की है पहले तो महापुरुष कभी किसी से कुछ चाहते नहीं है कथंचित किसी वस्तु को देखकर उनके मन में इच्छा हो जाए ये वस्तु हमको दे दो तो अपना सौभाग्य समझो कि आज हम और हमारी यह वस्तु दोनों ही धन्य हो गए उस विद्याधरी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा आज मेरा पुष्प चुनना और बड़े यत्न पूर्वक इस माला का निर्माण करना दोनों सफल हो गए मैं इस माला को आपको प्रदान करती हूँ उस विद्याधरी ने माला दुर्गाशा जी को दे दी और चरणों में प्रणाम किया आप में प्रसन्न होकर उसकी ओर देखा और सामादायात मनोहो मूर्धनी उस माला को लेकर अपनी जटाओं में लपेट लिया और जटाओं में लपेट करके अक्कर संत दुर्वासा जी महाराज प्रसन्न होकर विचरने लगे आकाशगंगा गंगा के तक पर जा रहे थे उसी समय देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ा हुआ आया और दुर्वासा जी को देखकर इंद्र ने प्रणाम किया इंद्र को प्रणाम करते हुए देखकर कर दुर्वासा जी के मन में प्रसन्नता हुई देवराज होता हुआ भी बड़ा विनम्र है पर बड़े लोगों की विनम्रता ज़्यादा समय तक की नहीं रहती है प्रणाम करके जैसे दुर्गाशा जी ने अपनी जताओं से खोल के माला इंद्र को दी तो इंद्र के मन में आया कि अरे बाबा जी की माला क्या गले में पहनना हाथ में ले लिया और हाथ में लेके बोले तुमने अपनी जटाओं की शोभा बढ़ाई है तो हमारे ऐरावत हाथी के मस्तक की शोभा बढ़ाएगी ये माला वो माला एरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी हाथी को माला का स्पर्श और उसकी दिव्य सुगंध से आकर्षण हुआ और उस हाथी ने तुरंत सूढ़ से माला पकड़ी और माला को पटक दिया नीचे पैर से कुचल दिया क्यों हाथी ने ऐसा किया क्योंकि उस माला में इतने भोरे भिन भिना रहे थे उनसे हाथी को विक्षेप हो गया भोरों से इसलिए उन्होंने माला को उठाकर नीचे गिरा दिया पैर से कुचल दिया भला दुर्वासा जी कहाँ सहन करने वाले हैं दरबा दुर्वासा जी महाराज क्रोध में कंपित हो गए और उन्होंने कहा दुर्भाषा उबाचो ऐश्वर्य मददत्मन न तीत्धो सिम स्रजम यताम नाभिन सिंह अरे सद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के अहंकार में मदमत दुष्ट इंद्र मेरे जैसे एक श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि की प्रसाद रूप यह माला उसका तूने इस प्रकार का तिरस्कार किया जिसको मैंने हर्ष पूर्वक अपने मस्तक पर रखा अरे तू उसे अपने मस्तक पर न चढ़ा सका तो ये दुर्दशा तो उस बाला की नहीं करनी चाहिए जिस श्रीमद में मतवाला हो करके तू इस प्रकार का अपराध कर रहा है ऋषियों की संतों की प्रसादी माला की अवज्ञा कर रहा है वो तेरी लक्ष्मी समुद्र में चली जाए तीनों लोगों की लक्ष्मी समुद्र में चली जाए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए पता नहीं मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं मैं दुर्वासा हूँ मद्दत्ता यस्त क्षिप्ता मालामहित्त प्रणश लक्ष्मी तम त्रैलोक्य भविष्यति तीनों लोग लक्ष्मी से नष्ट हो जाएंगे अब तो देवराज इंद्र हाथी से उतरे चरणों में प्रणाम किया बार बार बार-बार प्रणाम करने लगे बोले महाराज गलती हो गई क्षमा कर दो दुर्वासा जी बोले तुमने क्या समझ रखा है मुझको ना कृपालु कृपाल हृदय भजते क्षमा अन्य मुनेशक्र दुर्वास मवे ही माम मेरे हृदय में कृपा नहीं है क्षमा तो कोसों दूर रहती है मुझसे वे महात्मा दूसरे हैं, जिनका तू अपमान भी कर लेता है और फिर पैरों में पकड़ पड़ के उनको मना भी लेता है वे क्षमा भी कर देते हैं पर मुझे क्रोध करना आता है क्षमा करना नहीं आता है अब जो मुंह से निकल गया वो तो निकल गया उसका परिणाम तुझे भोगना ही पड़ेगा अशांति सार सर्वस्व क्षमा करना ही जिसका स्वभाव है जिसकी विशेषता है वह में दुर्वासा हूं जिसकी प्रज्वलित जटाएं जिसकी कुटिल भक्ति को देख करके तीनों लोगों में कौन ऐसा है जो थरथरत कापने लग जाए उस उन दुर्वासा का अपमान करके तुम बगुला भक्ति दिखा रहे हो पैर दबा रहे हो ना हम क्षमते बहु ना कि मुक्ते नतक क्र तो विडंबनामा भूय करोस करोश्यनु नयात्मिका चाहे को अपना समय खराब कर रहे हो मैं क्षमा नहीं कर सकता ऐसा कहकर दुर्वासा जी अंतरधान हो गए और महाराज जी इंद्र की लक्ष्मी नष्ट हो गई ऐरावत हाथी भी चला गया उच्च्रवा घोड़ा भी चला गया चंद्रमा भी डूब गया लक्ष्मी जी भी समुद्र में चली गई सब तो स्त्री संपत्ति समुद्र में चली गई देखो भैया लक्ष्मी जी की कृपा कितनी विचित्र है लक्ष्मी जी के जाने से क्या दशा हो गई लक्ष्मी बाने केवल रुपया पैसा नहीं होता लक्ष्मी बाने क्या होता सुन लो इस विष्णु पुराण में लक्ष्मी नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होंगे यज्ञ बंद हो गए तपस्या बंद हो गई धर्म का मूल दान है दान समाप्त तो हो गया निस्तत्व सकला लोह सब निस्तत्व हो, सब हो सब गए सब सत्वहीन हो गए सबकी कामनाएं बहुत बढ़ गई जहां सत्व गुण होता है वहीं लक्ष्मी जी रहती हैं सत्व लक्ष्मी का साथी है जो श्रीहीन है उसमें सत्व कहाँ है और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं बिना गुणों के पुरुष में बल सौर्य आदि सभी गुणों का अभाव हो जाता है इसलिए भैया लक्ष्मी की कृपा सभी जीवों पर सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए लक्ष्मी जी का कोप नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहनी चाहिए श्री जी की कृपा बनी रहना चाहिए क्योंकि ये जगन माता है देवता श्रीहीन बलहीन हो गए दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और महाराज देवताओं को निकाल दिया स्वर्ग से स्वयं बली ही राजा बन गए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु की शरण में जाओ ब्रह्मा जी देवता सब मिलकर विष्णु की शरण में गए क्योंकि प्रणतार के हरम विष्णु सवस्त्रेयो विधा से शरणागत के आरती को दुख को दूर करने वाले विष्णु वही कल्याण करेंगे अब तुम्हारा तो संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे ये विष्णु पुराण का प्रथम स्त्रोत्र है ब्रह्मोवाच नमामि सर्व सर्वेशम अनंतम अजम भेदिनम लोकधाममधराधार प्रकाशम प्रोच्यते परमेशो मणीयस समस्ताूरादीनाच्यो युद्ध्युपचार सनो विष्णु आत्मा यदे ही नाम जो शुद्ध स्वरूप होते हुए भी आत्मा और पति रूप से कहलाते हैं वे संपूर्ण प्राणियों के प्राण प्रिय आत्मा हैं ऐसे भगवान विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं जो भगवान विष्णु कारण भी हैं और कार्य भी हैं सूक्ष्म विशेष भी नारायण है और स्थूल चिद चिद विशिष्ट ही नारायण ही है ऐसे जो भगवान विष्णु हैं वे हमारे ऊपर प्रसन्न हों प्रसिद विष्णु भक्ता नाम ब्रजनो दृष्टि हे प्रभो आप अपना दर्शन दीजिए हमारे कष्ट को दूर कीजिए महाराज जी उस समय भगवान प्रसन्न हो गए प्रकट हो गए बोलो श्री श्रीनिवास भगवान की एवं संस्तूय भगवान शंख चक्रध गर्शनम तेम मैत्रेय परमेश्वर शंख चक्र गर्णारी भगवान श्रीनिवास प्रकट हो गए देवताओं ने पुनस्त प्रणाम किया सबने पुनः स्तुति की है एक बार स्तुति कर चुके हैं फिर प्रगट होने के बाद पुनः स्तुति की है नमो नमो विशेष ब्रह्मा पिनाकद्र इंद्रस्विपवनो वरुण कविताय आप निर्विशेष भी आप हैं सविशेष भी आप हैं ब्रह्मा भी आप हैं शंकर भी आप हैं इसलिए महाराज जी उपनिषद में लिखा ब्रह्मा नारायण शिवस्थ नारायण शक्रस् नारायण काल से नारायण विष से नारायण ऊर्ध्य नारायण नारायण एवेदुम सर्वम जदभूतम जित भाव्यं ये सब कुछ नारायण ही है भगवान हम आपकी शरण में आए हैं आप हमारी रक्षा करें क्योंकि प्रपन्नों की आरती को हरण करने वाले आप ही हैं भगवान ने कहा कि देखो तुम इन दिव्य औषधियों का संग्रह करो और क्षीर सिंधु में डाल दो मदराचल को मथानी बनाओ बासुकी नाग की रस्सी बनाओ और अपने विरोधी दैत्यों की भी सहायता लो इस काम में दैत्य दानवों की भी सहायता लो और समुद्र का मंथन करो उससे अमृत निकलेगा जो जो रत्न नीचे गए हैं वे पुनः प्रकट हो जाएंगे और मैं तुम्हें अमृत पिलाकर तृप्त कर दूंगा पुष्ट कर दूंगा और समुद्र मंथन का जो क्लेश है ना वो दीकियों के हिस्से में आएगा और अमृत तुम्हारे हिस्से में आएगा अमृत तुमको मिलेगा भगवान ने ऐसा क्यों कहा भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि बेईमान जो होते हैं ना वो बेईमान चाहे जितने चतुर बुद्धिमान बने उनके हाथ कुछ नहीं लगता है ईमानदार के हाथ ही सब कुछ लगता है पहले से उन्होंने बेईमानी की है, उनके हाथ छल ही लगेगा कुछ नहीं लगेगा उनके हाथ में भगवान की आज्ञा से देवता देवता और दैत्यों की संधि हो गई मदराचल को उखाड़ने लगे महाराज मद्राचल उखड़ता नहीं था तमाम लोग दब दब करके कुचल कुचल करके घायल होने लगे असुर नाराज हो गए बोले तुमने मारने के लिए ही उपक्रम किया है। देवता फिर भगवान की शरण में गए भगवान अधिक गरुड़ पर बैठकर आए जैसे कोई व्यक्ति हाथ में कोई सुपारी रखे गोल सुपारी और तो ऐसे कहे वो, सुपारी उठाने वाला ऐसे सुपारी उठा ले एक डोंगली से पकड़ के ऐसे भगवान ने सुपारी के जैसे मदराचल को जो दस हजार योजन ऊंचा पर्वत है उसको भगवान ने ऐसे उठा लिया तीन उंगलियों से अब भगवान कितने विराट हैं और क्षीर सिंधु के मध्य में स्थापित कर दिया लोभ के कारण बड़े बड़े कष्ट सहने को भी लोग तैयार हो जाते अमृत मुझे पीने को मिलेगा इसलिए बासुकी नाग ने रस्सी बनना स्वीकार कर लिया देवता मुख की ओर लगे तो स्वभाव के पूंछ की ओर दैत्यों को लगना था दैत्य नाराज हो गए बोले तो हम तुमसे तपस्या में कमजोर हैं कि बल में कमजोर हैं कि वेद पाठ में कमजोर हैं सांप की पूछ अशुद्ध होती है हम अशुद्ध पूंछ क्यों पकड़ेंगे हम तो मुख की तरफ लगेंगे भगवान वहां खड़े थे भगवान ने सारा किया इसीलिए हमने ऐसा करवाया था जल्दी करो झगड़ा मत करना बात बात से झगड़ा हो जाता बोले कोई बात आप ही बड़े हो आप ही उधर लग जाओ उस सर्प के नागराज बासुकी के मुख की ओर लग गए देवता की ओर लग गए भयंकर वेग से मंथन होने लग गया अब घर्षण से बिस्की ज्वाला बासुकी नाग के मुख से निकली और दैत्य बेचारे झुलस गए काले काले पड़ गए और इधर देवता विश्व की गर्मी से बादल उठ वो बादल बरस से देवताओं की तरफ अब विश्व बिचारे काले पड़ गए अब मदराचल डूबने लग गया तो क्षीरोद मध्ये भगवान स्वयं हरी मंसना ग्रह स्थानम भ्रम तो महा फिर मद्राचल डूबने लग गया तो भगवान ने फिर सहायता की एक लाख योजन लंबे चौड़े कच्छप का रूप धारण करके भगवान ने अपने पीठ पर मंदिरा को उठा लिया और स्वयं भगवान देवता और दैत्य दोनों में समाविष्ट हो गए और एक रूप से पर्वत पर विराज गए उसको दबा लिया पर्वत को और स्वयं भगवान विराट रूप में इधर भी हाथ इधर भी हाथ ऐसे भगवान मंथन करने लगे जोर जोर से अब तो महाराज भयंकर वेग से मंथन होने लग गया भगवान ने अपने चरण से मंदराचल को दबा रखा है भगवान अपने करकमल के स्पर्श से नागराज वासुकी में भी बल का संचार कर रहे हैं अब महाराज जी सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई बोलो गऊ माता की मथ्यमाने ततिन क्षेत्र भऊ देवदान वई हविधामा भवत पूर्वम सुरभि सुरपूता संपूर्ण देवताओं से पूजित सुरभि माता प्रकट हो गई बोलो गौ माता की अब तो महाराज सब लोग सूर्य माता का दर्शन करके आहरादित हो गए इतनी सुंदर गाय इतनी सुंदर गाय उस समय ऋषियों ने गाय की महिमा का वर्णन किया और संपूर्ण वेदों ने संपूर्ण इतिहास पुराण मंत्र तंत्रों ने संपूर्ण देवताओं ने संपूर्ण ऋषियों ने और संपूर्ण तीर्थों ने गाय के त्री अंग में निवास किया संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के तीर्थ गाय में विरासते हैं मूत्र में लक्ष्मी जी ने निवास किया गोमय में, में लक्ष्मी जी ने निवास किया गोमूत्र में गंगा जी ने निवास किया ये गोमाता हुई बड़ी महिमा इनकी हुई बोलो गो माता की का एक ये गोमाता का उत्सव है प्रगति सुरभि सुख दैया प्रगति सुरभि सुख दैया बीरज में बाजे बदैया प्रगति सुरभि सुख दैया रज में बाजे बधैया प्रदी सुर भी सुख गैया गिरज में बाजे बधैया सुर भी सुख गैया गिरज में बाजे बधैया हरी की करुणा प्रगट भई गौ मिश्र हरि करुणा प्रगट भई गौ मिश्र हरि करुणा प्रगट भई गौ मिश्र हरि करुणा प्रगट भै गौ मिश्रक चित आनंद रूपा भैया गिरज में बाजैयानंद रूपा गैया फिर जल में बाजे बदैया सुरह सुख गैया सीरज में बाजे बदैया सुख गैया फिर जल में बाजे बदैया रास बिहारी मसन चाय राजो निज तनते सुर भी प्रवृता निज तन ते अल भी प्रगृता मनोरथ बछड़ा जाओ सा मनो बध्याता माँ भयो तू भैया फिरज में मो बधैया सीता माँ भयो रे तू भैया बीरज में बाजे बधैया ब्रज की सुरख दैया बीरज में बाजे बधै उत्पन्ना महोद पांच गाय प्रगट हुई देखो गवाई गाय को देख के सबको लोभ जग गया सब कहते थे हमको मिले हमको मिले हमको मिले भगवान ने कहा ये ऋषियों को दो क्योंकि धर्माचरण का साधन है ये संतों की संपत्ति तो गाय ही है ये इनको ही दे दो ऋषियों को भगवान की आज्ञा से जो दी गई इसके बाद महाराज वारुणी देवी प्रकट हुई असुरों ने कहा हमको चाहिए बोले ले जाओ वारुणी देवी असुरों ने ले ली नंदन वृक्ष प्रकट हुआ नंदन तरु पारियात वृक्ष कल्प वृक्ष प्रकट हुआ उसे स्वर्ग में नंदन वन में भेज दिया गया और इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई उनको भी स्वर्ग में भेज दिया गया चंद्रमा प्रकट हुआ चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने जटाओं में धारण कर लिया तत सीता सुरभुव जग्रहे तम महेश्वर रो चंद्रशेखर भगवान की। चंद्र मौली स्वर भगवान की। विष उत्पन्न हुआ उस विष को भी भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया नागों ने विष को स्वीकार कर लिया इसके बाद धनवंतर भगवान प्रकट हुए श्वेतांबर धारी भगवान कमंडल में अमृत लेकर के आए यहाँ कमंडल में लिखा कलश में नहीं लिखा है कमंडल में अमृत लेकर के आए अब तो महाराज इसके बाद साक्षात् भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई बोलो लक्ष्मी महारानी की जय कैसे प्रकट हुई तथा ततः सुरत्तिमतीशी कमेता श्रीर्देवी पयसम धृत पंकजा हाथ में कमल पुष्प लेकर के भगवती महानक्ष्मी प्रकटों में ऋषियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ ताम सुस् तो मुदा युक्त श्री सूक्त न मह महर्षियों ने भगवती महालक्ष्मी का श्री सुप्त से कमल किया ओम हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्णसुआ चंद्राम हरण मयी लक्ष्मी जात वेदो आवह साम्म आव जात लक्ष्मी मन इत्यादि प्रकार ऐसी मंत्रोच्चार करके और श्री सुप्त से भगवती का स्तवन किया विश्वावसु आदि गंधर्वों ने बीना बजा बजा करके नृत्य करके लक्ष्मी जी की, की अफसराओं ने नृत्य किया गंगा आदि नदियां महालक्ष्मी के अभिषेक के लिए प्रकट हो गई हैं महाराज दिशाओं के गजेंद्रों ने स्वर्ण के कलसों में नदियों का जल भर भर करके और सर्वलोक महेश्वरी को स्नान कराया है स्ना चक्रिरे देवीम सर्वलोक महेश्वरी सर्वलोक महेश्वरी का पूजन किया हम किया क्षीर सागर ने उस प्रकार के कमल पुष्पों की माला दी जो कभी कुमलाने वाली नहीं थी विश्वकर्मा जी ने बड़े सुंदर सुन्दर मणियों से जटित स्वर्ण के आभूषण पधराए दिव्य वस्त्र और माला उनको प्रदान किया गया यहाँ ज्यादा कुछ नहीं लिखा विष्णु पुराण में कि फिर बरमाला लेकर लक्ष्मी जी जगह जगह घूमी ये नहीं लिखा यहाँ यहाँ तो लिखा है कि लक्ष्मी जी का स्तवन पूजन हुआ तो सबके देखते देखते पश्चम सर्वदेवानाम देवान यो हरे सब देवताओं के देखते देखते लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष में विराजमान हो गई, सभी से भगवान का नाम पड़ गया श्री श्री लक्ष्मी निवसती हृदय यश असौ श्रीनिवास जिसके हृदय में लक्ष्मी जी निवास करती हो भगवान श्रीनिवास हो गए श्रीनिवास भगवान की अब देखो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं भगवान आनंद घन है कि नहीं आनंद घन है भगवान लेकिन अब तक उनकी आनंद घनता प्रगट नहीं थी जैसे ही भगवती महालक्ष्मी श्री जी ने उनके वक्षस्थल में निवास किया है तो पराशर महर्षि कहते हैं तया विलो पिता देवा वक्षस्थल सया लक्ष्म मैत्रेय सहसा पराम निर्वृत्ति माना भगवान को तो बड़ा आह्लाद हो ही गया भगवान के हृदय में विराजमान लक्ष्मी जी ने जब देवताओं की ओर देखा तो देवताओं का जितना पाप ताप संताप था सब समाप्त हो गया दैत्यो से नजर घुमा ली और देवताओं की ओर देखने लग गई लक्ष्मी जी की नजर जिधर से घूम जाती वो जय सी आराम देवता बलवान हो गए भगवान ने भगवान के हाथ से कमंडल छीनने लगे दैत्य देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने मोहनी स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को अमृत पान से वंचित किया राहु ने आकर के छल किया देवता बन के बैठ गया भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया पिला दिया इसको भी पर सूर्य चंद्र ने शिकायत की तो इसका सिर काट दिया वो सिर राहू हो गया धड़ केतु हो गया भगवान धन्वंतरी मोहनी भगवान अंतर्धान हो गए और दैत्य कहने लगे कि कहा गई कहाँ गई वो मोहनी बोले कहीं नहीं वो तो मोहनी नहीं वो तो मनमोहन शाम सुंदर थे दैत्यो ने कहा चली गई मोहनी तो जाने दो हम लोग बलवान हैं अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़े देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे लक्ष्मी जी की कृपा से बहुत पुष्ट हो चुके थे भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई दैत्य पराजित हो गए भगवान श्री हरि की कृपा से देवता पुनः स्वर्ग पर शासन करने लगे लक्ष्मी जी की कृपा से देवता पुनः श्रीमान हो गए उस समय जब इंद्र का राज्याभिषेक हो गया तब इंद्र ने भगवती महालक्ष्मी का स्तवन किया ये विष्णु पुराण का पहला लक्ष्मी स्त्रोत्र है बहुत प्रभावशाली स्त्रोत्र है छोटा ही स्त्रोत्र है बहुत बड़ा नहीं है पर इस स्त्रोत्र का जो नित्य पाठ करता है उसके घर में कभी दरिद्रता आती नहीं है बड़ी महिमा इस स्त्रोत्र की इंद्र उवाच नमस्ते सर्वलोकान जननी संभवाम जननीमब्जवायुनिद्रपदमाक्षी विष्णुक्स्थलस्थिता पद्माल पद्मतरा पद्मपत्रन क्षण वंदे पद्मीं देवी पद्मना वक्रिया सुम सिद्धि हो, हो स्वाहा हो संध्या हो रात्रि हो सरस्वती हो यज्ञ विद्या हो महाविद्या हो गोय विद्या हो, हो आत्म विद्या हो तुम्ही साक्षात मुक्ति हो और तुम्ही साक्षात भक्ति हो तुमसे भिन्न कुछ नहीं हो लक्ष्मी जी आपके अतिरिक्त और कौन सी ऐसी स्त्री है जो भगवान अच्युत के वक्षस्थल पर विराजमान हो सके भगवान अच्युत के वक्षस्थल पर तो तुम्हें को जगह मिल सकती है तुम्हारी महिमा हमने देख ली त्वया देवी परित्यक्तम सकलम भुवन त्रयम दिन प्राय जब तुम डूब गई समुद्र में तो तीनों लोग स्त्रीहीन हो गए गायों का दूध सुब गया सब कुछ वृक्षों में छाल तक नहीं रहेगी। प्रलय होने लग गया महाराज और तुम प्रकट हो गई तो फिर से आनंद ही आनंद हो गया इसलिए जो कुछ चमक दमक है ये सब आपकी कृपा से है। देखो भाई हम बोल रहे हैं वो भी माता जी की कृपा से ही बोल रहे हैं हाँ लिखा है इसमें वाणी भी तुम ही हो बुद्धि भी तुम ही हो बोलने की शक्ति भी तुम ही हो सुनने की शक्ति भी तुम ही हो ये सब और मोटे तौर पे देखो ये सारी व्यवस्था कैसे हुई कुछ पथमेड़ा महाराज जी चातुर्माश कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए तो केवल आवास व्यवस्था में खर्च हो गया एक करोड़ से ऊपर और सबको खूब दिव्य प्रसाद गोवृत वाला गाय के घृत वाला सुंदर प्रसाद पवाया जा रहा है लक्ष्मी जी की बात तो माननी पड़ेगी बोलो लक्ष्मी महारानी की सारी व्यवस्था लक्ष्मी जी कर रही हैं, नारायण भगवान तो आनंद से बैठे है बोलो भक्तवत्सल भगवान की अरे भाई वेंकटा चल पर भी जो चमक दमक दिख रही है वो किसकी है बोलो लक्ष्मी जी की चमक दमक है इसलिए हे माताजी, हमने आपकी महिमा समझ ली आपका चमत्कार बहुत भारी है शरीर में आरोग्य शत्रुओं का विनाश लौकिक और अलौकिक सुख आपकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है देवी तदृष्टि दृष्टा पुरुषाण न दुर्लभम इसलिए हे माताजी तव माता, माता सर्वलोका देवदेव हरिपिता तद विष्णु ना जगत व्याप्तम चरा हमारा भाव है कि हम लोग तिरुमला में बैठे हैं भगवान श्रीनिवास की सनिधि में बैठे हैं क्यों ना आज ठाकुर जी का विवाह हुआ है लक्ष्मी जी की स्तुति का एक श्लोक हम लोग उच्चारण कर ही है सर्व देवा सभी लोग बड़े भाव से उच्चारण करें स्वमाता स्व माता सर्व देवा देवातावलोका माता देव देवो हरि पिता देव देवो हरि पिता देव देवो हरी पिता देव देवो हरि पिता स्वय तद विष्णु नाचाम विष्णु नाचाम जगत व्याप्तम चराचरम जगत व्याप्तम चराचरम हे माता आप जगन माता है सर्वलोक माता है देवाधिदेव भगवान नारायण श्री हरि सबके पिता हैं हे जगन माता हे जगत पिता आप दोनों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है इसलिए हे माताजी मानह कोशम तथा गोष्ठम बोलो मानह कोशम तथा गोष्ठम मानह कोशम तथा गोष्ठम माँ गृह माँ परिच्छदम माँ गृह माँ परिच्छद माँ शरीरम मा कलत्र मा मा था सर्व पाविनी सर्व पा सर्व पाविनी मातेश्वरी आप हमारे खजाने को कभी छोड़ना नहीं हमारे खजाने में अविचल भाव से विराजमान रहना हे भगवती महालक्ष्मी आप हमारे गोष्ठ को कभी छोड़ना नहीं महाराज जी ये गोलक्ष्मी लक्ष्मी गो माता साक्षात तो लक्ष्मी है हमारे गोष्ठ को कभी नहीं छोड़ना हमारे घर को कभी नहीं छोड़ना हमारे धन धान्य को अन्न आदि सामग्री को नहीं छोड़ना हमारे शरीर को नहीं छोड़ना हमारी पत्नी का त्याग नहीं करना हमारी संतान का त्याग नहीं करना हे लक्ष्मी जी आपकी कृपा हमारे ऊपर हमारे घर पर हमारे खजाने पर लड़के बच्चों पर कुटुंब परिवार पर हमारे घर की गायों पर हमारे वाहनों पर ऊंट बैल घोड़ा हाथी आदि पर सब पर आपकी कृपा बनी रहे आपकी कृपा से ही सब ठीक रह सकते हैं हे भगवती तुम जिसका त्याग कर देती हो वो उस मनुष्य को सत्य सौच सील आदि गुण त्याग देते हैं और तुम जिस पर कृपा करती हो उसमें दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं हे भगवती ब्रह्मा जी भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है आप प्रसन्न हो जाइए लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई हैं और लक्ष्मी जी ने कहा की इस स्त्रोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम जो चाहो वरदान मांग लो इंद्र ने कहा भगवान आप कृपा करके अब तीनों लोगों का त्याग नहीं करना आप सब में प्रतिष्ठित हो जाएं और दूसरा वरदान मुझे यह चाहिए कि जो इस सूत्र का नित्य पाठ करे उसको कभी आप छोड़ना नहीं उसको उसके ऊपर सदा सर्वदा कृपा बनाकर कर रखना इतना सिद्ध सूत्र है लक्ष्मी का ये छोटा ही स्त्रोत्र है नित्य पाठ करें तो लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रह जाएगी ये विष्णु पुराण के प्रथम अंश के नौवे अध्याय में ये एक सौ श्लोक से लेकर के और एक सौ श्लोक एक सौ श्लोक तक ये सूत्र है बहुत तो सुंदर छोटा सूत्र है बोलो भक्तवत् भगवान की यही लक्ष्मी जी समुद्र में विलीन हो गई थी और फिर भगवान के वक्षस्थल में विराज गई यही लक्ष्मी जी भ्रगुजी की कन्याश्री के रूप में प्रकट हुई और भगवान के साथ इनका विवाह हुआ यह भगवान जब वाराह रूप में प्रकट होते हैं तो ये भूदेवी बनकर उनकी सेवा करती हैं। जब भगवान आदित्य रूप में प्रकट होती हैं, तो ये पद्मा रूप में प्रकट होती हैं। जब भगवान परशुराम रूप में प्रकट होते हैं तो ये भूदेवी के रूप में प्रकट होती हैं। राघवत से भगव रुक्मणी कृष्ण जन्मनी जब ये राम जी के रूप में प्रकट होते हैं तो भगवती सीता के रूप में प्रकट हो जाती हैं, जब कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं तो रुक्मणी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। अन्य चावत रेशु विष्णो रेसान पे अन्य अवतारों में भी ये भगवान की अनपाय है भगवान को कभी छोड़ती नहीं है प्रत्येक अवतार में भगवान के साथ किसी न किसी रूप में प्रकट होती है देवत्व देव दे मनुष्य मान भगवान देव रूप में प्रकट होते तो देवी हो जाती है भगवान मानवाकार रूप में प्रकट होते हैं तो देवी मानवीय कन्या के रूप में प्रकट हो जाती है और जब भगवान श्री निवास के रूप में प्रकट होते हैं तो ये आकाश राज पुत्री पद्मावती के रूप में प्रकट होकर भगवान इनका पाणिग्रहण ग्रहण करते है श्री वेंकटेश्वर भगवान के रूप में जो इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है उसके तीन पीढ़ी तक धन का अभाव नहीं होता है तीन पीढ़ी तक और सब लोग करेंगे तो आगे किसी भी पीढ़ी में धन का अभाव नहीं होगा धन का देखो लक्ष्मी की कृपा का मतलब क्या केवल धनवान हो लक्ष्मी की कृपा नहीं है धन का भगवान की सेवा में उत्तम उपयोग होना ये लक्ष्मी की कृपा है धन तो न जाने कितने लोगों के पास में गौ सेवा में भगवान के मंदिर के निर्माण में देखो यहाँ तिरुमला में भगवान के इन दिव्य भवनों का निर्माण भी तो किन्हीं भक्तों ने ही कराया होगा इतने आभूषण इतना स्वर्ण किसी भक्त ने ही तो अर्पित किया राजाओं ने अर्पित किया होगा कि नहीं ये है लक्ष्मी का उत्तम उपयोग यह है धन का उत्तम उपयोग तो लक्ष्मी की सर्वोपरि कृपा यही लक्ष्मी जब गरुड़ाहना होकर के आती हैं तो हमारे धन को भगवान की सेवा में लगाती हैं अच्छे कार्यों में लगाती हैं और तो यही लक्ष्मी अलक्ष्मी बनकर उल्लूक वाहना होकर आती हैं तो उल्लू को सूरी नहीं दिखता वो अंधा बना देती है लक्ष्मी वाले उनको दिखते ही नहीं उन पर चढ़ जाती उनको उल्लू बना देती है लक्ष्मी तो धनवान लोग कई बार बड़े बड़े दोषों से ग्रसित हो जाते हैं जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग जाएंगे जो नहीं पीना चाहिए जो पीने लग जाएंगे, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने लग जाएंगे जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाएंगे ये लक्ष्मी की कृपा नहीं है ये लक्ष्मी का कोप है लक्ष्मी की कृपा है अपने धन का उत्तम उपयोग उत्तम उपयोग सेवा में ये लक्ष्मी की कृपा है इति सकल विभूतवाप्ति हेतु सुतीरीयिंद्र मुखोद्गता ही लक्ष्म अद पक्ष्य नृभि बसति नेश कदाचिद्य लक्ष्मी गुरुभक्तव भगवान की यही कथा का विश्राम होता है कल भ्रभु आदि ऋषियों की उत्पत्ति का वर्णन और ध्रुव पुराण के अनुसार ध्रुव जी का चरित्र ध्रुव पुराण में ध्रुव जी का विष्णु पुराण में ध्रुव जी का चरित्र बहुत विलक्षण है तो ध्रुव चरित्र आप लोग कल श्रवण करेंगे और भी आगे वेंकटेश भगवान के महात्म्य को वेन का प्रथु का चरित्र भी आप लोग श्रवण करेंगे प्राचीन वर ही का जन्म जहाँ तक हो सकेगा कल हम चरित्रों का वर्णन करेंगे श्रीम नारायण नारायण नारा, याने नारा, याने नारा। जो गांव गांव में जाकर अपनी वाणी के माध्यम से गोभक्ति के अलग जगाते हैं ऐसे परम गोभ और इनको तो हम साधु हृदय ही मानते हैं ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय और आदरणीय श्री छोगाराम जी ने एक पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का विमोचन आज भगवान श्री वेंकटेश प्रभु के कल्याण महोत्सवम के अवसर पर आज ठाकुर जी का पदमावती जी के साथ वेंकटाचल महात्म्य में विवाह संपन्न हुआ है उस अवसर पर ये पुस्तक का विमोचन हो रहा है श्री बाराघाट वाले महाराज जी से आग्रह है कि वे भी मंच के निकट पधारें और श्री छोगा जी की पुस्तक का श्री नारायण नारायणार्पण संपन्न करावे इस पुस्तक का नाम है गौ भजन सरिता बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है गौ भजन सविता गौ माता की जय श्री व्यंकटेश्वर भगवान की बालाजी चातुर्मास गोमंगल महोत्सव के अंतर्गत श्री विष्णु पुराण की मंगलमयी कथा का आज तृतीय दिवस जगतगुरु गुरु द्वाराचार्य सदगुरुदेव श्री मनुक्ति खादेश्वर जी पूज्य महाराज जी की मंगलमयी वाणी में संपन्न हुआ इस अवसर पर हमारी विष्णुपुराण की कथा के मुख्य यजमान गोभक्ता श्रीमती राधा देवी धर्मपत्नी, श्री तारा जी सुपुत्र श्री साजला जी करता जागरवाल रेवतरा उनके सुपुत्र श्री हरिशंकर जी एवं श्री सुखराज जी यहाँ विराजमान हैं। उन दोनों से निवेदन है कि वे आरती के लिए मंच पर पधारे सपत्नी सपरिवार पधारें और आरती संपन्न करावे। आरती श्री गई आमैया की आर ya uh -huh. yeah